ब्रह्म विज्ञान केन्द्र श्री कैलाशासन के पंचम पीठाधीश के सत्य संकल्प से स्थापित यह अध्यात्म विद्या विद्याभवन मुंबई में प्रातः साध्य प्रवचन कार्यक्रम प्रतिदिन चल रहा है अब विशेष कार्यक्रम सीमित भगवत गीता ज्ञान यज्ञ कल सायकाल सत्र में चतुर्थाध्याय के अट्ठाईसया श्लोक तक हो गया था अभी उन्तीस या चलेगा ज्ञान यहाँ ज्ञान यज्ञ की स्तुति के लिए अन्य प्रकार यज्ञ एकादश यज्ञ मेरे बारह द्वादश यज्ञ का कथन करते भगवान ब्रह्म ब्रह्म भी कह करके ज्ञान यज्ञ कहा गया उसको द्वितीय में भी रखा है ब्रह्माज्ञा व यज्ञम यज्ञ ने उपजी होती पर रूप अग्नि में सोपाधिक आत्मा को आत्म रूप से निर्विशेष रूप से चिंतन करना ये है ज्ञान चिंतन ज्ञान निश्चय निरुपाधिक ब्रह्म स्वपाधिक ब्रह्म एक है उपाधि के कारण भेद होता है जो जीव है सोपाधिक शुद्ध ब्रह्म निरुपाधिक जीव अपने को निरुपाधिक ब्रह्म स्वरूप से चिंतन करे उपाधि तो अंतगुणादि अज्ञान का कार्य मिथ्या है ये हो गया ज्ञान यज्ञ इसी प्रकार दस यज्ञ हो गयी एकादश यज्ञ आगे कहते हैं अपाने जुहवती प्राण अपाने जुहवती प्राण प्राणे पानन तथा परे प्राणे पानन तथा परे न गतिद्वान गतिद्वा प्राणायाम पारायण प्राणायाम पाराण अने जुहते प्राणे प्राण पान तथा परे प्राणापान गुद्वा प्राणायाम पाराया अपरे अन्य लोग को यज्ञ करते कैसा प्राणम अपान जो होती अग्नि में घृत का हवन क्या जाता है घृत अग्नि में समाप्त हो गया इसी प्रकार अपान में प्राण का हवन अप्राण में प्राण को समाप्त करना अपान ही रहेगा प्राण नहीं चले बीच में श्वास प्रश्वास में एक प्राण और एक अपान दो गति ये जो ऐसा जाता है इसको कहते हैं प्राण बाहर निकलना और अंदर ग्रहण करेंगे अपान अपान वायु नीचे उसका नाम अपान ठीक है किंतु अपान शब्द से केवल नीचे जाने पर नहीं प्राण में जो वायु श्वास बाहर छोड़ते हैं ये प्राण की गति बाहर से जब खींचते हैं अपान की गति अपान में प्राण को हवन कर देना अर्थात तो अंदर खींचते जाओ खींचते जाओ बीच में श्वास छोड़ना नहीं साथ छोड़ेंगे तो प्राण अलग हो जाएगा प्राण को हवन कर देना क्या था? प्राण को उसमें समाप्त करना, लीन कर देना प्राण का अर्थ क्या बाहर छोड़ना बाहर नहीं छोड़ना ग्रहण करते जाओ उसको कहते पूरक प्राणायाम एक रेचक पूरक कुंभ का, का तीन प्रकार होता है जब प्राण खींचते रहते अंदर सोमकर जोर से खींचते रहते हैं लगातार खींचते लंबा देर खींचते खींचते रहो पूरा पूरा पूरा खींचे दीचे नहीं खींच सकते धीरे धीरे धीरे धीरे कीजिए ना, ये होता है इसको क्या कहते हैं पूरा, पूरा बनना है वो प्राण वायु का वायु की, की क्रिया है अपान की।, हाँ। की क्रिया है मालूम नहीं है वायु जो छोड़ते हैं, ये किसकी क्रिया है प्राण और जो खींचेंगे अंदर अपान तो लगातार खींचते जाओ खींचो तो किसने प्राण कहा खींचता किसकी क्रिया हुई पानी की क्रिया हुई प्राण की नहीं उस समय बीच बीच थोड़ा छोड़ना पड़ा बस जी बीच में छोड़ देते तो प्राण चला तो प्राण का हवर आपने नहीं किया प्राण का हवरण करना तो प्राण को पानी मिला देना पूरा को खींचते जाना जितने खींचकर रखना खींचना इसका नाम है पूरा कहते अपान में प्राण को हवन करना समाप्त करना एक ही हुआ दूसरे तथा प्राण अपानम युवती प्राण में अपान का हवन करना प्राण बाहर निकलना ही छोड़ना सांस को बाहर छोड़ना छोड़ो ऐसे बाहर निकल गया ये जो बाहर प्राण को छोड़ते हैं ये किसकी क्रिया हुई प्राण की उस समय खींचना होता है नहीं छोड़ दिया ये हो गया रेचक बाहर छोड़ते तो रेचक ग्रहण करते था तो पूरा अभी एक बार पूरा करके फिर रेचक करना है पहले क्या करना पड़ेगा खींचना पड़ेगा पूरा पेट भर कर पूरा खींचा खींचकर फिर धीरे धीरे कर छोड़ना है जी ओके जो छोड़ दिया पहले क्या क्या खींचा किस क्या कहते हैं उसको नही ना अपान ने मैं क्रिया नहीं, नहीं पूछता हूँ ने खींचा पहले खींचा ना ये हो गया पूरा और जो छोड़ते उसको क्या कहते हैं पहले पूरा क्या है पहले रेचक क्या है पहले पूरक पूरक जब करते हैं प्राण को खींचते हैं या बाहर छोड़ते हैं खींचते है तो प्राण की क्रिया होती अपान की क्रिया होती अपान की क्रिया होते समय प्राण की क्रिया हुई प्राण उस समय समाप्त हो गया आपने पहले प्राण का हवन कर दिया प्राण का हवन कहाँ कर दिया अपान में क्या करते समय पूरक करते समय पूरक करते समय अपान में प्राण का हवन हुआ बाद में आपने क्या रेचक रेचक किसकी क्रिया है प्राण की क्रिया प्राण क्या, क्या करते समय क्या किया अपान का हवन हो गया प्राण में अपान किया उस समय है तो अपान उसमें लीन हो गया किसमें प्राण में जैसे घी में अग्नि में घीता डालते हैं हवन करते हैं तो घृत अग्नि में समाप्त हो गया इसी प्रकार पहले अपने क्या किया अपन में प्राण का हवन किया जब पूरक किया जब छोड़ते हैं उसमें प्राण क्रिया चलती है अपन क्रिया चलती तो अपान क्रिया का अपान का हवन कर दिया प्राण में अभी रेचक पहले पूरक किया पहले क्या किया पूरक में किसका किस में हवन हुआ बताओ अपान में प्राण का हवन हुआ और जब हम भरेंगे श्वास ग्रहण करेंगे तो किसका हवन किसमें होगा अपान में प्राण का और जो छोड़ेंगे किसको क्या कहते हैं रेचक रेचक करते समय किस में किसका हवन होगा प्राण में अपान देखो अपान ज्यूहती प्राणम ये रेचक या कुंभक रेचक या पूरक है बोलो पूरक है अपान जूहती प्राणम ये क्या है पूरक पूरक ग्रहण करते है तथा अपर अपानम प्राण ज्यूहती अपान को प्राण में हवन करते हैं तो क्या करेंगे रेचक रेचक अभी नहीं बात पहला प्राणायाम है अपान में प्राण का हवन करना अपान लेना है प्राण नहीं लेना सर्स खींचना योग्य हो गया पूरक दूसरा हो गया प्राण में अपान को पार छोड़ना है रेचक हो जाएगा दो हो गया पूरक रेचक और प्राणापान गति रुद्वा प्राण अपान दोनों गति को रोक देना छोड़ना नहीं ग्रहण करना नहीं प्राणायाम पारायण कुंभक कुंभ का दोपर का अंदर खींचने के बाद भी करते हैं अंत कुंभक और बाहर छोड़ने के बाद रेचन करके पूरक के बाद करेंगे रेशक के बाद करें तो बाहर कुंभक होगा ये ही प्राणायाम प्राण प्रा, ये हो गया कि रेचक पूरक और कुंभक तीन प्रकार रेशक कुंभक के नाम पर प्रसिद्ध है उसको भगवान कहते हैं इसमें क्या करते हैं आप पहले अपाने में प्राण भवन कर दिया प्राणवायु नहीं छोड़ा नहीं ग्रहण किया केवल किस दूसरी बार क्या है प्राण में अपने को हवान कर दिया बाहर केवल छोड़ना है रेचक उसे बीच में ग्रहण नहीं करना और तृत हो गया दोनों को रू रूक लेना ये हो गया कुंभ ये तीनों मिल करके एक योग है यज्ञ है ये यज्ञ क्या हो गया पूरा का रेचक कुंभक का नाम का एक प्रत्येक यज्ञ हुआ अलग अलग तीन प्रकार मिल करके तीन पहले होते हैं दस हैं। इसे तीनों को मिलाकर के एक कर दिया तीन क्या क्या है पूरक रेचक और कुंभ कौन शो को बोलो पाण ताड़े परे काड़ा पान गति रुद्रा प्राणायाम पारायण पहले अष्टम यज्ञ क्या बताओ योग यज्ञ ठीक है वो योग यज्ञ और ये प्राणायाम दोनों में, में भेद है योग यज्ञ में अष्टांग योग आसन प्राणायाम धारणा ध्यान सब मिला करके और ये जो योग यज्ञ हो गया प्राणायाम पूरा चक कुंभ नामक यज्ञ है केवल प्राणायाम से दोनों भिन्न हुआ आगे अपरे नियता हाहा अपनीयता हारा प्राणान प्राणेश जोहतीन प्राणेश जोहती सर्वे पेते यज्ञविदो सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल यज्ञ क्षपित कलमसा अपरणीय तारा तान प्राणेश सर में दो कल अपरे ये द्वादश यज्ञ है अन्य लोग क्या करते है नियत आहार नियत आहार हो ये शाम जितने आहार संयम से युक्त परिमित आहार बहुत खाने पर नहीं होगा बहुत विषय तो ग्रहण नहीं करना भोजन भी नियत सीमित आहार वो क्या करते हैं प्राणान प्राण से जुहती प्राणाय का हवन करते जैसे गीता को डालते घी में यहाँ प्राण को प्राण में प्राण को प्राण में क्या है मन के साथ इंद्रियों को प्राणान का था ये इंद्रिय मन को प्राण में हवन करना मानना चित्त अहंकार आदि वृत्ति में हवन करना मन के साथ इंद्रियों को चित्त अहंकार वृत्ति में लय करना किस में करना अहंकार चित्त अहंकार वृत्ति में लय करना अर्थात मन में संकल्प विकल्प इंद्र का विषय ग्रहण ये जो व्यापार होता है पहले इंद्र व्यापार को समाप्त किया मन के व्यापार को समाप्त करके औ केवल बुद्धि निश्चितत्मक बुद्धि में अहंकार में वृत्ति में रहा अर्थात मन इंद्र को रोक करके बुद्धि निश्चात्मक बुद्धि करके ध्येय चिंतन करना है यही सामान्य है इंद्रियों को स्वयं करना और प्राणान प्राणिस मन के साथ इंद्रियों को प्राणेश् का अहंकार आदि वृत्ति में ली करना प्राणवा चलता रहेगा अहंकार है केवल बुद्धि और मन से संकल्प विकल्प नहीं इंद्रियों का भी व्यापार नहीं मन इंद्रिय का स्वयं करके अहंकार रहे अहंकार तो समाप्त नहीं चित्त भी अंतगुण है प्राण में चलता है ये प्राणों को प्राण में प्राणों को आते इंद्रिय इंद्रिय को भी प्राण शब्द से कहते और इंद्रिय प्रभु होते हैं मन पूर्वक मन से संकल्प विकल्प होता है इनको समाप्त कर देना संकल्प विकल्प नहीं इंद्रिय व्यापार इंद्रिय के विषय ग्रहण नहीं करके संयम करके विषय ग्रहण जब जाग होता है करते हैं जितना आवश्यक किन्तु अन्य समय में इंद्रिय विषय ग्रहण नहीं करके स्वयं करना समय कहा बिल्कुल ग्रहण नहीं हुई बात नहीं जब अपने में रखना जब आवश्यक है ग्रहण करना कछुआ के समान अन्य समय में इंद्रियों को समेट करके संकल्प छोड़ करके निश्चय आत्म कर बुद्धि में स्थित प्राण धीरे धीरे चलता रहेगा ध्यान ही करना है सर्वे पेते यज्ञ ये सब यज्ञों को जानने वाले यज्ञ अनुष्ठान करने वाले और यज्ञ क्षपित कर्मश यज्ञ ही क्षपित क्षपित कर्म से कर्म से पाप ऐसे यज्ञ कर्म से पाप नष्ट होते हैं ये जितने प्रकार बताए कितने प्रकार यज्ञ बताए? बारह प्रकार में एक तो ज्ञान यज्ञ जो ब्रह्मार्पण ब्रह्म विकर पहले कहा था और द्वार द्वादश के अंदर भी रखा द्वितीय रखा क्या रखा ब्रह्मार्पण जो कहा था द्वितीय यज्ञ में क्या कहा ब्रह्माग्नि में यज्ञ ब्रह्माग्न व अपर यज्ञ यज्ञ नहीं वो ये द्वितीय है ये ज्ञान यज्ञ हो गया और एक ज्ञान यज्ञ कहा गया मान में है दसम स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ वो ज्ञानी यज्ञ होता है शास्त्र के तात्पर्य अर्थ का निश्चय करना ये जो चल रहा है ये ज्ञान यज्ञ श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ये द्वारा यज्ञों के अंदर है ये ज्ञान यज्ञ ये जो साध्या है ज्ञान यज्ञ में दसम यज्ञ ज्ञान यज्ञ ये ज्ञान यज्ञ है वो ज्ञान यज्ञ का क्या अर्थ शास्त्र के अर्थ को निश्चय करना शास्त्रार्थ परिज्ञान गीता शास्त्र का तात्पर्य क्या है वेद का तात्पर्य क्या है जो गीता शास्त्र का तात्पर्य कहते है भगवान वही वेद के तात्पर्य को स्पष्टीकरण करते गीता के द्वारा कहते हैं वो तात्पर्य शास्त्र के अर्थों को निश्चय करके जानना एक ज्ञान योग्य क्योंकि शास्त्र के हैं बहुत प्रकार बहुत लोग अलग अलग प्रकार कल्पना करते हैं अलग अलग बुद्धि के कल्पना करके अलग अलग मत चलाते हैं लोग फिर भ्रांत हो जाते हैं तो शास्त्र के अर्थों को जानना पड़ता है पहले उसको जानने के लिए व्याकरण न्याय मीमांसा अंगों का स्वरूप ज्ञान ऐसे करके ज्ञान होता है जो सब पढ़ करके समझते हैं वो भी ज्ञानी गुरु से फिर श्रवण करते हैं अर्थ का निश्चय होता है व्याकरण न्याय मीमाशा बहुत पढ़ लेने के बाद वेदांत तो ऐसे लगता है बहुत सोचते हैं हम अपने अब पढ़ लेंगे व्याकरण पढ़ने से शब्द ज्ञान हो गया न्याय शास्त्र में ज्ञान हो गया मीमाशा ज्ञान हो गया अभी वेदांत तो ऐसे तो ही पढ़ पढ़ लेते हैं कुछ लगा देते हैं किन्तु वास्तव तत्व जो गुहतम तत्वों का स्पष्टीकरण नहीं अपने को होता है तो दूसरे को क्या स्पष्टीकरण कराएंगे ऐसे कुछ पंडित विद्वान लोग पढ़ते हैं ग्रंथ लिखते हैं कथा प्रवचन करने वाले सुंदर कथा शैली भागवता आदि कथा में अलग प्रकार करते हैं भागवत में भी ज्ञान क्या बहुत है किंतु उसके स्पष्टीकरण नहीं कर पाएंगे उसको तो छुएंगे नहीं और वेदांत में भी स्वाध्याय प्रवचन करने वाले कर लेते हैं किन्तु ज्ञान के विषय में स्पष्टीकरण नहीं कर पाते है छात्र के तात्पर्य को पहले समझना छात्र तात्पर्य में कहा किसी प्रकार का, छात्र में परस्पर कहीं कहीं विरोध दिखता है इसलिए व्यास जी को ब्रह्मसूत्र बनाना पड़ा अध्याय प्रथम अध्याय में यही देखा गया वेदांत में कहीं कहीं श्रुति वाक्य में विरोध दिखता है वो विरोध नहीं है सबका तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में है इसको बताने के लिए समन्वयोध्याय कहीं तो आकाश की उत्पत्ति है आकाश की ब्रह्म से उत्पत्ति कह कहीं आकाश से जगत की उत्पत्ति कहीं प्राण से उत्पत्ति प्राण से उत्पत्ति कहीं तो प्राण शब्द का क्या अर्थ आकाश शब्द का क्या अर्थ ये सब ब्रह्म सूत्र में आया आकाशस्थलिंगात अतव प्राण और कहीं कहीं तो आकाश आदि पांच भूत की सृष्टि कहीं तेज जल पृथ्वी तीन भूतों की सृष्टि के में तीन भूत की सृष्टि कही गई आकाशवाणी की सृष्टि नहीं कही गई तरीय परिषद पांच भूत की सृष्टि कही गई परस्पर विरुद्ध होता है ये विरुद्ध का समन्वय करके अविरुद्ध अध्याय द्वितीय अध्याय विरुद्ध स्मृति का विरुद्ध श्रुतियों में परस्पर विरुद्ध इनका सो निराकरण किया गया ब्रह्म सूत्र में तो सात तात्पर्य निश्चय करना ही ज्ञान यज्ञ ये जो ज्ञान यज्ञ ज्या है गीता में श्लोक सरल अर्थ सब बहुते है बहुत प्रकार से बताते किन्तु तात्पर्य निर्णय करना ठीक ठीक समझना और जो वेदांत के अविरुद्ध हो वेदांती विरुद्ध अर्थ तो प्रामाणिक होगा जो वेद मंत्र उसके अविरुद्ध अर्थ तो कोई अर्थ करे तो अप्रामिक होगा ऐसे प्रामाणिक अर्थ करने वाले बहुत है अलग अलग अर्थ करते सामान्य लोग पता नहीं चलता है इसको पढ़ने से ऐसा ग्रहण कर लेते हैं ऐसे ग्रहण करने के बाद फिर आगे उसका समाधान नहीं हो पाता है किसके पास जाकर पूछेंगे तो अशास्त्रीय मत को लेकर पूछेंगे जो उनको लगे जो अशास्त्रीय मत पढ़ा उसके अनुसार बोलो तो तो ग्रहण तो करेंगे अब वास्तव शास्त्रीय मत कहेंगे तो उनका उनको ग्रहण नहीं होगा वो तो अलग समझे कोई आकर पूछा वेदांत करने से परिपूर्ण आनंद प्राप्त नहीं होगा अनंत आनंद तो मिल जाएगा परिपूर्ण आनंद नहीं मिलेगा अनंत आनंद मिल जाएगा सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म किंतु परिपूर्ण आनंद नहीं मिलेगा परिपूर्ण आनंद कौन सत्य कोई अभी भी कोई पूछे आकाश से सूक्ष्म है चिदाकाश और चिदाकाश से सूक्ष्म है महाकाश ये सो कहा मिलेगा शास्त्र में आकाश चिदाकाश महाकाश बात तो चिदाकाश सिद्ध रूप ब्रह्म उससे सूक्ष्म महाकाश क्या होगा आकाश महाकाश तो हो गया भौतिक और चिदाकाश सिद्ध रूप जो ब्रह्म वो उससे भी ना अव्यक्त तो ईश्वर को भी कहें आकाश कहा, कहा गया आकाश जगत की उत्पत्ति आकाश से भी कहा गया किन्तु आकाश से सूक्ष्म चिदाकाश अचिदाकाश से सूक्ष्म महाकाश कहीं किसी पुत्र कोई पढ़ा वो आगे पूछे तो क्या क्या बताएंगे फिर कहते जो जिस जो कहा है उनको बता हम तो मानू नो आकाशीय सूक्ष्म चिदाकाशा चिदा चिदा। उनकी गलती नहीं वो जब पढ़ते ग्रंथ पुस्तक पढ़ते जो जो दिमाग में आया उसके अनुसार दिमाग बढ़ जाता है फिर समाधान कहीं नहीं होता है किस ग्रंथि देखो दिशा नहीं मिलेगा इसी प्रकार भ्रांत हो जाते हैं तो शास्त्रार्थ तात्पर्य निश्चय करना है ज्ञान यज्ञ ये, ये भी ज्ञान यज्ञ से क्या लाभ होता है यज्ञ क्षपित कर्मशा पाप नष्ट होते हैं और शास्त्रार्थ तात्पर्य निर्णय होने के बाद ही निधि ध्यान होगा ये मनन स्थानापन है छात्र का श्रवण करने के बाद मनन करना पड़ता है कैसे प्रपंच मिथ्या है कैसे ब्रह्म जीव एक हो सता है जीव का क्या स्वरूप पर ब्रह्म का स्वरूप क्या है ये सब निर्णय करना ये मनन स्थानापन्न है और यही ज्ञान यज्ञ है मुख्य ज्ञान यज्ञ तो ब्रह्म ज्ञान उसके बाद दूसरे नंबर में सात परिज्ञान ज्ञान यज्ञ उसके बाद अन्य यज्ञ और है कितने यज्ञ होंगे अभी किसी यज्ञ से पाप की निवृत्ति होगी सभी प्रत्येक यज्ञ छब्बीस तक कल मसा इसे देखो नियत हारा विसर्ग आगे क्या बने पारे।, पारे में रहेगा तो विसर्ग होगा और क्या क्या बन पर में रहेगा तो होगा देखो, देखो इतने सात बने याद रह गया कप कितने होगी और तीन प्रकार स कितने होगी साथ में से कोई एक रहेगा तो विसर्ग होगा नहीं तो विसर्ग दे दूसरा देख सर्वे पे तो यज्ञ विधो यहाँ भी, भी यज्ञ विद विसर्ग होना था किंतु क्यों नहीं हुआ पर में पापा, का, का, का, सा, सा, कुछ नहीं, यह कही ये ये रहेगा तो कहीं भी विसर्ग नहीं होगा यज्ञ विदो यज्ञ क्यों भी तो कौन सा अभी अभी किसने पूछा अच्छा इसलो को पहले बोल दो अपरे सर दे जितने साधन है सौ साधन कर्म से सा पापी की निवृत्ति के लिए अंत कुंड में तमोगुण रजगुण उसको काम करने के लिए शुद्धि के लिए अशुद्धि को दूर करने के लिए संस्कृत शब्द उच्चारण से भी पुण्य होता है अशुद्ध शब्द उच्चारण करने से पुण्य हो गया शुद्ध उच्चारण से इसलिए अशुद्धि यदि है त्रुटि है उसका मार्जन करना चाहिए या गलत उच्चारण करना चाहिए भगवान का नाम लेते समय मंत्र ले जपते समय गीता पाठ करते समय संस्कृत श्लोक पढ़ते समय शुद्ध का उच्चारण करना चाहिए अशुद्ध, अशुद्ध करना चाहिए कैसा शुद्ध अशुद्ध पता चला यही थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं पुस्तक में यदि मुद्रित है तो प्रामाणिक हो जाएगा पुस्तक अभी नहीं छपाएंगे छपाने वाले कुछ ना कुछ छपा देगा प्रामाणिक कैसे होगा अभी अभी मैं बताया था जो आपको हरि ओम क्यों नहीं ओ हो ओग के पहले विसर्ग होता नहीं है हरि प्रदा प्रयोग नहीं होगा हरि शब्द का प्रथान तो हरी, ही। हरी, ही हरी हरी हरी हर य ऐसे रूपो बनता है विसर्ग के बिना केवल हरि शब्द संस्कृत में नहीं है ऐसे हरि ओम होगा तो ई के बाद ओ नहीं रहेगा ई के बाद ओ रहेगा तो क्या हो जाता है ई के बाद यह रहेगा वो रहेगा तो क्या हो जाता है सूत्र नहीं होता है ई के बाद ओ रहेगा तो क्या होगा ई को यह हो जाएगा यह हो जाएगा हरिओ नहीं होगा और हरी शब्द असंस्कृत है अब विसर्ग भी नहीं होगा ओ पर रहेगा तो विसर्ग होगा नहीं होगा तो इसलिए क्या बोलना चाहिए ओम हरे ओम हरे बोलो ओम हरे ओम हरे ओम हरे हरे हरिओ नहीं बोलना किसको प्रणाम करते तो ओम हरे अच्छा कहीं ओम तत्सदिति श्रीमद भगवत ओम तत्सद से आरभ कहीं क्या हरी छोटा छपा देते हरि ओम तत्सद गीता ये पुस्तक में छोटे गीता पुस्तक है गीता नीचे हाँ तो देखो उसमें पीछे छपा हुआ हैं हैं नहीं तो देखो लाओ पुस्तक लाओ ले अब ले हिंदी वाले नहीं हिन्दी वाले नहीं हिन्दी वाला नहीं तोड़े हिन्दी वाला लाओ लाओ आप बढ़ जाओ ये इसमें नहीं ये संस्कृत वाला लेकिन संशोधन क्या था बता देते है क्योंकि उसको गीता प्रेस की पुस्तक है अब संस्कृत लिखा है छपा हुआ है थे थे थे थे। अच्छा ये तृतीय तृतीयाध्याय समाप्त में तृतीयाध्याय समाप्त हुआ वहां लिखा हरी ओम तशत हरी ओम तसत उन्तस्त, हरी ओम तसत तीन बार लिखा है और त्रि... अच्छा ऐसा जिसमें अन्वय के साथ अर्थ दिया गया ऐसे पुस्तक में इसलिए इसमें पदच्छद ज्ञान हो जाता है कितने पद जानने के हाँ सब पद चतुर्थ अध्याय के अंत में सब अध्याय के अंत में हरि ओम तशत हरि ओम तस्त पहले तो भ्रांति है और पुस्तक में सरेगा तो भ्रांति दृढ़ हो जाती है और अंत में भी अच्छा ये तो दूसरे पुस्तक ये भी कितने ये सब हुँ? नहीं ऐसी में प्रत्येक अध्याय जहाँ अन्य अर्थ दिया गया प्रत्येक अध्याय में अंत में दिया है और वेद मंत्र भी कहेंगे अभी वह पूछा था सुनो उसको बैठाओ आपने पूछा था ना किसी मंत्र में है तो श्री सूत में छपा होते समय उसमें हरि शब्द दे दिया वेद मंत्र में ओम नहीं ओम पूरा बोलना चाहिए क्योंकि जो छपा हुआ है श्री सूतम वहां भी हरि को जोड़ दिया ये पूछा था हरि ओम करके तो जो छपाने वाले की गलती है कहीं हरि शब्द है तो हरि को छोड़कर बोलना है श्री हो श्री में नहीं है मूल में अंतर तो किंतु उसका छपाने वाले पहले हरी से शुरू कर दिया हरिजी से शुरू करो ब्रह्म से शुरू करो वासुदेव से शुरू करो कुछ भी शुरू करो किंतु मंत्र ओम से शुरू करना ओम से इसलिए वेद मंत्र जहां हो चाहे ओंकार से शुरू करते हैं ओंकार मंत्र में नहीं होने पर भी ओंकार से शुरू करते हैं किंतु हरि से नहीं इसे कहीं पुस्तक में ग्रंथ पुराने हो नया हो कहीं भी प्रकाशन हो हरि के साथ है तो हरि हरि हरिशब्द मंत्र में श्री शुद्ध पुरुष सूत्र हो किसी में भी हरिशब्द ही नहीं हरिशब्द अंत में मध्य में आएगा कोई नहीं किन्दु मंत्र के प्रारंभ में हरि ओम ओम के पहले हरि शब्दा अप्रमाणिक हो कहीं भी वेद में नहीं लोक में नहीं कहीं भी प्रामाणिक नहीं है इसे कहीं पुस्तक में सुनने देखने पर जैसे गीता पुस्तक देखा वो बताया कोई श्री श्रोता में देखा और कहीं किसी पुत्र नारायण आदि श्रोता ना में देखा हरि शब्द आएगा तो मन में आ जाता है कि वेद मंत्र इसे बोलना चाहिए और वेद तो मंत्र के अंतर्गत नहीं क्या बोलना चाहिए ओम तस्त ओम तस्त ओम से लेकर न हरि को छोड़ करके इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान देना अशुद्ध नहीं होना चाहिए और अशुद्धि का अभ्यास हो गया मालूम हो गया अशुद्ध है उसके त्रुटि का मार्जन करना चाहिए या वही गलत पे को चलाते रहना चाहिए इसलिए अभी ये कला से ज्ञान गंगा का प्रभाव ब्रह्मलिंद स्वाय प्रेमपुरी जी महाराज ने किया जो ज्ञान वहां के बड़े बड़े विद्वान एक सौ चालीस वर्ष जा रहे हैं वैदिक परम्परा से चल रहा है उसी परंपरा से वो गद्दी में बैठी करके छोड़ करके आकर यहां बैठी गई आकर चला है इसी परम्परा में प्रामाणिक परंपरा है और इसी से सबको शिक्षा मिले यहाँ से अन्य लोग देश विदेश और सुनते हैं सबको शिक्षा मिले यहाँ के श्रोतालो को, को मालूम हो जाए तो वक्ता को गलती बोलते हैं तो भी श्रोतालो को उनको बताएंगे ना नहीं बताना चाहिए गलत है तो बताएंगे हाथ जोड़ कर कहें महाराज जीचारण स्पर्श कर पैर पकड़ के बोले महाराज जी हिसाब शुद्ध होता है व्याकरण में शुद्ध नहीं अबिचार करिए कीजिए शुद्ध उच्चारण कीजिए यहाँ से ये, ये इंटरनेट के द्वारा सात देश विदेश और सुनते हैं यदि यहाँ गलत बोलेंगे तो जो लोग जानने वाले गलती को पकड़ेंगे नहीं जानने वाले गलती को पकड़ेंगे नहीं जानने वाले की भ्रांति होगी अब भ्रम ज्ञान हम भ्रम ज्ञान देंगे भ्रांति पैदा करेंगे तो पाप लगेगा ना नहीं वक्ता को तो पाप लगेगा अरे वक्ता के प्रति आप बोलेंगे हम कैसे महाराजी को कहेंगे म, बड़े महात्मा हम कैसे कहेंगे ऐसे ऐसा करके यदि गलत का अपने समर्थन कर दिया तो पाप में से कुछ संस्था आपको मिलेगा ना नहीं <laughs> इसलिए बोल देना महाराजी है, नहीं है संस्कृत में हरि ओम या अशुद्ध नहीं होता है भगवान का नाम मंत्र लेते समय गीता पाठ करते समय अशुद्ध उन्न करना चाहिए यहाँ कोई बोलेंगे सर्वे पेत यज्ञ विदह छपित कलम शाह बड़े सुन्दर बोलेंगे तो विसर्ग अल से होगा सर्वे पेत यज्ञ विदह ठीक होगा विदो दिया है यज्ञ विदो यज्ञ विधाह नहीं कोई पुस्तक को में छपा दिया तो यज्ञ विधा करके प्रामाणिक हो जाएगा नहीं इसलिए यहाँ भी बताना उच्चार कोई बीता बोलेंगे तो बोलना यहाँ विसर्ग नहीं होगा क्या क्या बनना रहते विसर्ग होता है ख खु पैस ये में आगे ये के पहले विसर्ग नहीं होगा ये बताना है अभी अभी यहां से कहीं किसी ने तो बोल दिया था जगत तो अनिर्वचन है ब्रह्म को अनिर्वचन बोल दिया किसी किस महापुरुष ने महात्मा ने कहा तो कोई यहाँ के भक्त नहीं उनको बोला महाराजी तो ब्रह्म तो अनिर्वचन है नहीं वो बोला नहीं नहीं जगत अनिर्वचन ब्रह्म भी अनिर्वचन है फिर उन्होंने क्या नहीं ये ब्रह्म तो अवाच्य है नहीं ब्रह्म अवाच्य नहीं सबसे भी बंध्या पुत्र अवाच्य बंध्या पुत्र अवाच्य है बोलो बंध्या पुत्र क्या है असत्य है अच्छा अनिर्वचनीय है या जगत अनिर्वचन है बताओ ब्रह्म अनिर्वचनीय है या आ, आ, नहीं ब्रह्म अनिर्वचनीय है या पुत्र अनिर्वचनीय है दोनों अनिर्वचन नहीं ब्रह्म भी अनिर्वचनीय या नहीं ब्रह्म अनिर्वचन है नहीं बंध्यापुत्र अनिर्वचन है नहीं, नहीं। अच्छा मिथ्या अनिर्वचनीय में क्या भेद है अनिर्वचनीय नहीं दिखेगा तो दोनों में क्या भेद हुआ मिथ्या अनिर्वचन समान है माया भी अनिर्वचन मिथ्या है माया का कार्य भी मिथ्या है अनिर्वचनीय किन्तु तो रजू सर्प क्या है अनिर्वचनीय तो मिथ्या हो जाएगा राज्य सर्प मिथ्या है हाँ अनिर्वचन मिथ्या है कि ससो विशाण मिथ्या है बंध्यापुत्र मिथ्या है दोनों मिथ्या नहीं है दोनों असत है दोनों क्या है असत बंध्यापुत्र असत है मरुमरी का असत्य नहीं मिथ्या है तुच्छ है क्या मरुमरीची का तुच्छ मालूम नहीं बंध्या पुत्र तुच्छ है या नहीं असत को तुच्छ कहते असत को तुच्छ कहते तो बंध्या पुत्र तुच्छ है मरुमरि जी का तुच्छ है या नहीं, नहीं नहीं, क्योंकि असत मिथ्या है ब्रह्म मिथ्या अनिर्वचन है सत्य है हाँ है ब्रह्म वा या नहीं हुआ नहीं हुआ अवाच्य है ब्रह्म अवाच्य किसी शब्द के तरह ब्रह्म नहीं कहा जाएगा इसलिए अवाच्य है माया अवाच्य है नहीं माया अवाच्य नहीं माया को तो कितने शब्द से कहते माया अक्षर अभ्यक्त अविद्या प्रकृति कितने शब्द है अवाच्य किसे अब ब्रह्म अवाच्य है अब है? ब्रह्म के तो ब्रह्म कहते सद समय राशि थे ब्रह्म ब्रह्म शब्द से तो कहते अवाच्य कैसे वावाच्य तो हो जाएगा बोलो सत श्रह्म शब्द हो जितने शब्द है कोई भी शब्द अपने शक्ति सामर्थ्य से ब्रह्म को नहीं कह पाएगा अतत व्याम चकितम विदते श्रुतिर किसी शब्द की शक्ति नहीं ब्रह्म को कहने के लिए ब्रह्म को कहने के लिए जितने शब्द है ब्रह्म शब्द भी लक्षणा से कहेगा लक्षणा करके शक्ति नहीं क्यों नहीं है क्योंकि शब्द का सामर्थ्य तभी होगा शब्द प्रवृति के निमित्त तो कोई धर्म हो जाति हो गोत्व मनुष्य तक घटत जाती है तो गो घट आदि प्रयोग करते हैं गुण हो नीलम पीतम मधुरम फलम मधुर आदि गुणा होने के क्या न प्रयोग करेंगे ब्रह्म में क्या क्या गुणा है ब्रह्म निर्गुण होने से ब्रह्म में क्या जाती है जाती नहीं गुण नहीं कोई क्रिया है क्रिया नहीं पाक करने वाला पाचक पढ़ने वाले पाठक देखने वाले दर्शक सुनने वाले श्रोता ये सब प्रयोग होता है ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं है इसलिए जाति गुण क्रिया संबंध कुछ नहीं होने से किसी भी शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती है ब्रह्म अवाच्य शब्द के द्वारा जो ब्रह्म शब्द से कहते वो भी लक्षणा के द्वारा कहना है माया अवाच्य नहीं है नहीं। माया तो माया मायावाच्य है एक ब्रह्म है अवाच्य और अनिर्वचन कौन है ब्रह्म को छोड़ करके सब अनिर्वचन सबसे विषान बंध्या पुत्र तो नहीं अनिर्वचन नहीं असत है बाकी जितने पदार्थ ब्रह्म को छोड़ दो असत को छोड़ दो बाकी कोई अनिर्वचन बचेगा बाकी सब अनिर्वचनीय किसको छोड़ने के बाद ब्रह्मा, ब्रह्मा अलग असत जितने असत भी अनिर्वचन नहीं है बाकी सब माया माया के कार्य सब सो अनिर्वचनीय यहां भी कोई से बता है और किसी के महात्मा ने बता दिया मूला विद्या तुला विद्या की व्याख्या करते समय गलती से बोल दिया मूला विद्या को कह दिया ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान मूला विद्या है मैं ब्रह्म ज्ञान को मूला विद्या और मैं जीव हुई ज्ञान को तुला विद्या मूला विद्या वो नहीं किसने बताया तो भी स्वीकार नहीं किया नहीं माना यहाँ से तो इसलिए हम कहते जो यहाँ गलत होता है तो उनको बताना नहीं मानते तो उनका सुनना नहीं चाहिए पुराने आते बहुत दिन से आते तो गलती बनने पर भी उनको सुनते रहना आज ओड करके कोई पुराने बहुत दिन से आते कि गलत बोला मूला विद्या देखो इतने कितने छोटी चीज है मूला विद्या में क्या है अभिद्या। अभिद्या है, अभिद्या में है मूला आगे अविद्या मूला जो अविद्या है ब्रह्म के अज्ञान को मूला विद्या कहते उसकी व्याख्या जगह ब्रह्म ज्ञान हमें ब्रह्म इस ज्ञान को मूला विद्या उन्हें पता क्या कर दिया मूला अलग आगे विद्या में ब्रह्म हो ज्ञान का मूला विद्या बोला और कोई तुला विद्या का मैं जीव ज्ञान का कहने के बाद भी नहीं माना स्वीकार नहीं किया कोई जाकर बताए कमरे में जाकर बताए प्रणाम करे पैर पकड़ के जितने कहने पर भी नहीं तुम ऐसा क्यों बोलते तुम जो बोलते हम वही बोलते इधर उधर करके स्वीकार नहीं किया तो ऐसे व्यक्ति को बताना चाहिए उनका स्वीकार करना उनको मान लेना फिर उनको आपको समय देते तो आपको भी लगेगा पाप आप गलत बोलने वाले भ्रांति पैदा करने से पाप होता है ना नहीं संस्कृत उच्चारण आप समझ ली यहां विसर्ग नहीं होता यज्ञ विधा नहीं होगा यज्ञ विधा कोई बोलता है उसका आप समर्थन करोगे श्रोत भी समर्थन करेंगे तो पाप लगेगा ना नहीं थोड़े थोड़े सब को <laughs> बार बार सुनेंगे तो थोड़े थोड़े होते होते बढ़ जाएगा ऐसे सिद्ध करना इसी प्रकार हरी में हरी क्या ओम नहीं अशुद्ध बहुत लोग बोलते हैं तो प्रमाणिक हो जाएगा क्या अब बहुत लोग संस्कृत से भिन्न भाषा बोलते हैं तो शुद्ध भाषा संस्कृत होगा या भिन्न भाषा अभी तो इंग्लिश भाषा बहुत बोलेंगे संस्कृत बोलने की अभिषे इंग्लिश भाषा बोलने वाले बहुत है ना नहीं सारा पृथ्वी में तो शुद्ध भाषा किसको कहेंगे बहुत लोग बोलते इसलिए शुद्ध तो संस्कृत ही इसलिए शुद्ध उसे भी अशुद्ध है तो उसको दूर करना चाहिए तो कहीं वेद मंत्र में ग्रंथ में आदि कहीं भी हरि उनसे शुरू किया अंत हरिओं का दिया हरि को छोड़ कर बाकी पढ़ना वो उनसे शुरू करना जी, का, क्या जो बात शब्द का शब्द से कहा नहीं जाता है शब्द का सामर्थ्य नहीं उसको कहने के लिए किसी भी शब्द के द्वारा उसको सीधा नहीं कर सकते जब हम ब्रह्म शब्द कहते हैं ना वो ब्रह्म शब्द के द्वारा शुद्ध ब्रह्म को नहीं कर सकते ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ होता ईश्वर ब्रह्म शब्द का क्या बाश्यार्थ है ईश्वर पर ब्रह्म परमात्मा ईश्वर को कहते है किन्तु जो जीव के साथ ब्रह्म एक है जो बाश्चार्थ ईश्वर के साथ जीव की एकता या नहीं, नहीं बाश्यार्थ ईश्वर के, के, के साथ जीव की एकता कभी नहीं होती है वाच्यार्थ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर है ब्रह्म शब्द का ईश्वर का मायावी का सारे शब्द का वाच्यार्थ होता है ईश्वर और शुद्ध चिन्हमात्र लेंगे तो लक्षणा से कहना पड़ेगा लक्षणा करेंगे तो क्या होगा वाच्यार्थ उपाधि उपाधि धर्म को छोड़ करके शुद्ध करना पड़ेगा वो होगा वो अवाच्य किसी शब्द का वाच्य नहीं है शुद्ध चिन्ह मात्र ब्रह्म कहते वो चिन्ह मात्र शब्द ब्रह्म शब्द भी शुद्ध चिन्ह मात्र को लक्षणा से कहेंगे वाच्य क्यों नहीं होता है क्योंकि उसमें जाति गुण क्रिया संबंध कुछ है ही नहीं जिसे भी गुणा क्रिया जाती है नहीं किसी शब्द के द्वारा उसको नहीं कहा जाएगा इसलिए अभाष्य होता है ब्राह्मण जिसको लक्षण से कहेंगे और वो जो खरगोज बंध्या पुत्र आदि है वो पदार्थ है ही नहीं नहीं से उसको तुच्छ कहते हैं उसको अनिर्वचन नहीं कहते अभासी भी शब्द नहीं कहते शब्द से कहते कि शब्द से उसका कथन किया जाता है किन्तु पदार्थ नहीं से उसको असत्य कहते तुच्छ कहते अनिर्वचने का क्या अर्थ है अवाच्य से और अनिर्वचन दो नहीं एक अर्थ नहीं अबाद्य हो गया किसी शब्द से उसको नहीं कह सकते। अनिर्वचन कहते अर्थ नहीं कि किसी शब्द से नहीं कह सकते अनिर्वचन का निर्वचन है निरूपण नहीं कर सकते उसको सत्य नहीं कह सकते असत नहीं कह सके सत असत मिलावा नहीं कर सकते इसलिए उसका नाम अनिर्वचनीय राज्य में जो सर्प है और सत्य ना नहीं बताओ वास्तव्य है नहीं बातो होता तो उसका बाद नहीं होना चाहिए रज्जु में सर्प भ्रम काल में सर्प दिखता है दिखता है। रज्जु के ज्ञान होने पर सर्प दिखेगा नहीं। सर्प का बाद हो गया यदि सर्प वास्तव होता तो कहीं वास्तव सर्प है आप सर्प को देखे देख लेने के बाद वो सर्प रहेगा मैं चल जाएगा तो उसका बाद हो जाएगा हाँ कर्पित है मिथ्या है तो बाद हो जाएगा और सर्प को देख देंगे तो बाद हो जाता है क्या नहीं देखने पर तो फन उठाकर आप क्यों आएगा और भाग जाए इसलिए सर्प राज्य सर्प का बाद होता है होता है राज्यों के देखने के बाद राज्य सर्प का बाद होगा अभाव निश्चय हो गया इसलिए वो सत्य नहीं है सत्यन न बाध्य तो उसका बाध हो नहीं होना चाहिए तो नहीं सत नहीं तो असत मानो कहते असत है तो, तो, तो दिखेगा नहीं बंदिया पुत्र देखा है किसने बोलो कहीं देश विदेश जाते हैं ना बहुत लोगों कहीं दिखाए बंध्या पुत्र नहीं बंध्या पुत्र दिखेगा नहीं कुछ करता नहीं कोई बताए हमने बंध्यापुत्र दिखाए नहीं गोद लिया नहीं वास्तव तो है कोई विवाह करने के बाद कितने पन्द्रह साल तक पंद्रह सोलह साल से तो उसके बच्चे नहीं हुए सब लोग उसको कहने लगे बंध्यापन ध्यापन ध्यान करने लगे उसने उपासना करके शिव जी के, के पास नहीं कि श्री कृष्णी के पास नहीं है इसको इसको लड़का हो गया किसका लड़का हो हाँ बोलो <laughs> <laughs> जो बंध्या थी उसका लड़का है ना <laughs> किंतु तो लड़के होते हुए ही बंध्या नाम रहेगा नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं जो लड़के को तो बंध्या पता कहेंगे नहीं कभी हो नहीं सकता है इसलिए बंध्या असत वस्तु तो दिखेगा नहीं असत चैन प्रति है तब राज्य में सर्प का बाद होता है क्या होता है भ्रांति काल में दिखता है क्या <laughs> बाध्यतेच प्रत्यते दिखता भी है और बाध्य होता है इसलिए पर सत होगा या असत होगा दोनों नहीं सत्य नहीं असत नहीं दोनों के मिलाकर कहें सद अशत दोनों मान लो सद अशत मिला हुआ कोई पदार्थ नहीं बंध्या पुत्र जैसे तुच्छ हो और अबाध्य पदार्थ दोनों परस्पर विरुद्ध नहीं होगा इसलिए रजूसर्प को सत्य नहीं कह सके असत नहीं कह सकते और उभय मिलावा नहीं इसलिए उसका नाम रखे थे अनिर्वचनीय इसी प्रकार माया भी ऐसा है माया यदि सत्य होती ब्रह्म ज्ञान के बाद उसका बाद बाधा ही होना चाहिए माया यदि असत होती तो माया का कार्य जगत तो नहीं होगा जब बंधिया पुत्र युद्ध करेगा या और कुछ करेगा क्या कर सकता है ही नहीं तो क्या करेगा और माया के इतने कार्य है तो माया इसी प्रकार असत्य नहीं सत नहीं असत नहीं उभय नहीं तो क्या कहेंगे माया को अनिर्वचन माया भी अनिर्वचन है माया के कार्य भी अनिर्वचन आगे देखो यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यज्ञ शिष्टा मृत भुजो या ते ब्रह्म सनातनम ये ब्रह्म सनातन नायंग लोकस्तम नायं लोकस्त कुतोन कुरु सत्तम कूतोन पुरुषोत्तम ब्रह्म सनातन सायोकोस्त कुन्या कुसम जो यज्ञ शव कहे गे यज्ञ सिस्टम यज्ञ सिस्टम सारे यज्ञ शव कुछ जो सामर्थिक के अनुसार जो जैसे यज्ञ करते यज्ञ संपादन करने के बाद कितने यज्ञ कहेंगे बारह बार में थे कि ब्रह्म ज्ञान कहे यज्ञ और एकादश साधन इनसे जो यज्ञ जो कर सकते करना करके बाकी जो समय बचा यज्ञ शिष्ट समय उसमें जो कुछ हो, भोग करना है अमृत तो तुल्य हो गया यज्ञ संपादन करने के बाद बाकी काल में शास्त्रीत अन्न भोजन करना है वो अमृत तो हो जाता है यज्ञ निर्वतन संपादन करने के बाद बाकी समय में और कुछ भी यज्ञ नहीं करे खाना है वो अमृता नहीं होता तो विषय है और वो पाप ही है अशास्त्र भी तो जैसे अशास्त्र नहीं जब भगवान को अर्पण होता है उसको खाने के लिए अधिकार नहीं जो मुमुक्षु भक्त साधक यदि परमात्मा प्राप्त करना चाहता है यदि भक्त है तो भगवान को अर्पण करके प्रसाद सेवन करना भगवान को जो अर्पण नहीं किया जाता है वो अपने खाने का अधिकार नहीं जो प्याज रसम भगवान को भोग लगता है किंतु तो खाते समय बना बनाकर खाए तो क्या होगा भगवान ने बता दिया है पचन ते ते तो ये पचन ते आत्म कारणात ये याद है अभी जिनका याद नहीं मैं बोलूंगा फिर बोलना है याद रखना चाहिए पचन ते ते तो पागम पा जोशो बोलो पचन्ते ते, तो ते तो ये पापा आत्म कारण पचनतात्म कारण ये पचनते आत्म ये पचन आत्म मिला कर बोलो पचन्ते ते त्व तो पापा ये पचंत सब बोलो पचन्ते ते त्व पापा चंद अपने लिए जो पकाते भोजन बनाते है तो और पाप खाते हैं पका करके पाप पाप इसलिए यज्ञ संपादन करने के बाद बाकी समय में जो शास्त्र भी तक तो अर्पण कर जो सेवन करते हैं ब्रह्मा शिष्टा वो अमृत तुल्य हो गया सनातन ब्रह्म याम सनातन नित्य ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे अंतगुण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगी अजो कोई एक भी यज्ञ नहीं करता है नायम लोक अत्ययज्ञ ये सर्व प्राणी साधन ये लोक इस लोक की प्राप्ति नहीं होगी जो ये यज्ञ नहीं करता है अयज्ञ से द्वादशयज्ञ में एक यज्ञ जो नहीं करता है आगे ये मनुष्य जन्म प्राप्त ये लोक प्राप्त नहीं करेगा इस लोक में भी स्थित पर भी यदि पुरूषार्थ नहीं करता है वो व्यर्थ है ये लोग की प्राप्ति नहीं इस लोग का जो उपयोग नहीं कर पाता है तो व्यर्थ हो जाता है कुतू अन्य कुरुषत्तम है कुरुषत्तम कुरुष्ठ अन्य लोग उसको क्या मिलेगा ये लोग की प्राप्ति नहीं होता है अर्थात ये यज्ञों में से जितने संभव है यज्ञ संपादन करना चाहिए ये अर्थ लकड़ी जलाकर घी डालो ये नहीं कहते यज्ञ द्वादश यज्ञ में देखो एक एक कर देखो जो उसमें आप कर सकते हो वो करना शास्त्राथ परिज्ञान रूप है ज्ञान यज्ञ जो श्रवण करते हैं उसके बाद शास्त्र पढ़ करके थोड़ा सुनो अथवा तो आजकल सुविधाओं के गया जानने से रिकॉर्ड करते हैं ना क्या बनाते है सिद्धि डीबीडी क्या बनाते हैं उसको सुन सकते पुस्तक रखो एक एक श्लोक उच्चारण करो उसको सुनो कोई व्यक्ति गीता उच्चारण करना नहीं आता था योग करता था किसी प्रकार के संबंध हुआ तो उसको दे, दे दिया गया सिद्धि लेकर सुनो सीढ़ी सुनते सुनते गीता उच्चारण भी हो गया अर्थ हो गया वो आकर कहा हमारा तो बहुत लाभ हो गया मैं बहुत भटक रहा था एक तो उच्चारण आ गया मैं पढ़ नहीं पाता था पढ़ नहीं लेता हूँ और दूसरी बात है ये ज्ञान इतने, इतने, इतने प्राप्त हो गया सारे भटकन से समाप्त हो गया गीता एक बार सुनने के बाद आप इसकी सीढ़ी को लेकर के सुनो एक एक श्लोक उच्चारण भी करो अर्थ भी सुनो सुनते सुनते आपको देखो सारे वेदांत सिद्धांत शंका समाधान सब दूर हो जाएगा शंका सब दूर हो जाएगी समाधान हो जाएगा यही होता है ज्ञान यज्ञ आप अपने आप कर सको जड़से जड़ वस्तु कौन है अच्छा हाँ चेतन से ज्ञान होगा ना हाँ ज्ञान हाँ। शब्द से होता है या चेतन से होता है शब्द शब्द जड़े हैं चेतने जड़े ज़़े। <हली> ज़़े। <g gusto> शब्द जड़े शब्द से ज्ञान होता है तो जड़ से ज्ञान होता है हाँ इतने हैं आचार्य गुरु मुख से श्रवण करना चाहिए आपका प्रश्न का अभिप्राय सिद्धि के द्वारा कैसे होगा ज्ञानी गुरु से श्रवर्ण करना चाहिए सिद्धि के द्वारा कुछ ज्ञान यज्ञ हो सका अपरक्ष साक्षात का नहीं हो किन्तु शास्त्रार्थ तो परिज्ञान हो सकता है शास्त्रार्थ तो परिज्ञान हो सकता नहीं उसके बाद जिसकी जिज्ञासा हो वो गुरु विज्ञानार्थम स गुरुमे विकचित समिति पाणी स्रोत ब्रह्म आगे तो हो जाएगा कि इतने पहले परिष्कार हो जाए शास्त्रार्थ परिज्ञान पहले हो जाए इधर कहते ज्ञान उसका नहीं होता है कभी कहते तो उसके ज्ञान के बिना मुखिया नहीं अप्रमेय कहते ब्रह्म को और उसके बिना ज्ञान बिना मुखिया नहीं तदे जाते तब तद नहीं जते चलता है नहीं भी चलता है तद दूर है ये सब जितने हैं वो सब का स्पष्टीकरण संशय रहित ज्ञान होना चाहिए ये सिद्धि से अवस्य हाँ वो ज्ञान हो जाएगा तो फिर क्या साक्षात्कार हो जाएगा हाँ श्लोक बोलो क्ति ब्रह्म सनातनो नो सतम धज एवं बहु विधाय वितता ब्रह्मणो मुखे वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विधिता कर्मजान विदितासाक्षसे बहु विधाय ब्राह्मणों मुखे कर्म जान विद्युता से एवं बहुविधा यज्ञा ब्राह्मणों मुखे विद वेद के मुखे में द्वार में वेद में वेद के द्वारा सारे बहुत प्रकार यज्ञ कहे गये बहुविधा यज्ञ ता कर्मजान विदि स्व so, कर्म से कर्मजन्य विधि समझ लो ब्रह्म तो निर्व्यापार है आत्मा से कुछ नहीं निष्क्रिय है ब्रह्म बाकी जितने सौ यज्ञ है कर्मजन्य है कर्म किस प्रकार होता है शरीर से इंद्रिय से मन से कायिक वाची के मानस है कर्म कर्म से उत्पन्न होते तान सर्वान यज्ञान एवं ज्ञातवा विमुक्ष से यही से समझ ले जितने क्रिया होती है देह इंद्रियामान में है मेरे में आत्मस्वरूप में क्रिया नहीं है अहम निष्क्रिय मेरे में कोई नहीं है निर्व्यापार हो ये जो क्रिया है शरीर इंद्रियामान की तरह तो होते हैं नहीं वह किंचित करूंगी ऐसे ज्ञान हो जाएगा तो क्या फल मिलेगा विमोक्ष से मुक्त हो जाता है मुक्त हो जाएगा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा हाँ, बोलो एवं बहु विधा यम मुखे कर्म जान विदिता है ये यज्ञ में सब में से ज्ञान ये भगवान कहते श्रेयान द्रव्य मज्ञाज श्रेयान द्रव्य मज्ञाज ज्ञान यान यप सर्वं लंग पार्थ सर्वं कर्मा किल पाथ ज्ञाने परिमाप्यते जाने परिमाप्यतेमियााज ज्ञान यज्ञ परंत कर्मा किल पाथ ज्ञाने परसम से द्रव्य माया य ज्ञान यज्ञ श्रेयान है पर द्रव्यमय से द्रव्यमय द्रव्य साधन से होने वाले यज्ञ उपकरण लेकर के धन और द्रव्य लेकर के पूजा सामग्री अन्य लेकर के जितने यज्ञ होता है उनके अभिषेक ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है क्यों श्रेष्ठ है सर्वम अखिलम कर्म ज्ञाने परिसमित अखिलम कर्म सारे कर्म कर्म के फल पर ब्रह्म ज्ञान उनसे जो फल है उसी फल में अंतर्भूत तो हो जाता है समाप्त तो हो जाते हैं पर ब्रह्म ज्ञान के अंतर्भूत तो है सब मुख्य साधना पर ब्रह्म ज्ञान उसी ज्ञान में परिता समाप्त समाप्त तो हो जाता है अर्थात अंतर्भूत तो हो जाता है उसके अंदर उसे बढ़ के नहीं सारे कर्म उत्ना मिल करके ब्रह्म ज्ञान का जो फल उसी फल के एक हिस्सा के लिए भी नहीं है Umnasaka. इसलिए ज्ञान सौ यज्ञ सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ तो ब्रह्म ज्ञान साक्षात हो रो गया वो तो श्रेष्ठ ही दूसरा है ज्ञान यज्ञ जो ये चल रहा है ये ज्ञान यज्ञ ये भी कम नहीं है शास्त्र अर्थ ज्ञान इसके पहले तो स्वाध्याय साध्याय वेद शास्त्र का पढ़ना अपने आप पढ़ना ये स्वाध्याय यज्ञ में आ जाएगा वेद के पाठ अथवा शास्त्र स्मृति का पाठ अपने पाठ करना जितने समझ आता है स्वाध्याय यज्ञ में रोज रोज रोज रोज कोई गीता का एक अध्याय पूरी गीता कोई गजने पाठ करते हैं तो में आ जाएगा और ये जो अर्थ परिज्ञान ये होता है दूसरा ज्ञान यज्ञ में आएगा, जो शास्त्रार्थ तो परिज्ञान ये मनन सानापन श्रवण करने के बाद मनन करना पड़ता है जो शास्त्र भी हो श्रवण अभी कर रहे हो आप इसमें श्रवण होता है और साथ साथ मनन भी होता है शब्द अर्थ सवण होता है तात्पर्य निर्णय होता है और शास्त्रार्थ का संशय निवृत्त दृढ़ निश्चय करने के लिए मनन भी होता है मनन करके जो संशय दूर हो जाए शास्त्रार्थ विषय में संशय दूर हो जाए तभी आगे निधि ध्यास कर सकता है वो निधि ध्यास संशय दूर होने के बाद ही परब्रह्म ब्रह्म का चिंतन स्थिर होता है जो श्रवण मनन के बिना ध्यान करते वो ध्यान बहुत निक सही खाली मन को बाहर से हटा करके लक्ष्य में लगाना किंतु ये जो निधि ध्यासन है शास्त्र का शवर्ण क्या मनन क्या संशय दूर हो जाएगा प्रपंच मिथ्यात् बुद्धि दृढ़ हो जाए तो अहम अस्मी परम ब्रह्म ब्रह्म कार्य वृत्ति निधि ध्यास और ध्यान में अहम ब्रह्म नहीं ध्यान तो मन को एकाग्र करना कहीं मन लगाना वो ध्यान प्राथमिक अवस्था में मन में विक्षेप बहुत है दूर करने के लिए ध्यान करना कोई निषिद्ध नहीं ठीक है कि ये जो नीतिध्या शास्त्र श्रवण करने के बाद मनन करके संशय दूर होगा ये संशय जितने जितने सुनते जाओ इतने जितने संशय निवृत्त होगा संशय निवृत्त होने पर मन लगे ब्रह्म में बहुत अच्छे अधिकारी है श्रवण करते पढ़ते इधर उधर सुने सुनने के बाद मन में बहुत संशय और बहुत संशय होने के कारण ध्यान करना बैठना चाहते कुछ करना चाहता है आगे क्या करेंगे क्या होगा क्या होता है अंधकार दिखता है भटकते कभी कभी किसको को कृपा से कहीं सत्सम प्राप्त होने पर संशय दूर होता है शास्त्र कृपा होने पर आगे साक्षात कर चार कृपा होती है पहले अपने प्रयत्न करो कृपा आत्म कृपा होने पर परमात्मा की ईश्वर कृपा होती है ईश्वर कृपा तो सबको पर करते हैं कि जो स्वयं प्रयत्न करता है उसके ऊपर विशेष कृपा करेंगे अब ईश्वर कृपा करें तो क्या सीधा आकर के ईश्वर दर्शन दे देंगे इतने सरल नहीं है ईश्वर कृपा करेंगे तो सदगुरु की प्राप्ति करा देंगे गुरु की प्राप्ति कराते ईश्वर गुरु प्राप्ति करने पर से गुरु उपदेश करेंगे तो गुरु कृपा हो जाएंगे और गुरु जो उपदेश करेंगे तो गुरु शास्त्रीय मत में चलाएंगे या अशास्त्रीय मत पर चलाएंगे यदि कोई गुरू बनेकर अशास्त्रीय मत बताता है तो वही गुरु को भी त्याग करने के लिए शास्त्र में आया अशास्त्रीय मत पर चलने का नहीं शास्त्रीय मत बताएंगे तो शास्त्रीय कृपा होगी शास्त्रीय मत पर चलने पर शास्त्र की प्राप्ति फिर शास्त्र से गुरु का उपदेश शास्त्र में जो कहा गया दोनों एक हो और अपना अनुभव ऐसा होगा तो प्रामाणिक है शास्त्र का उपदेश कुछ अलग है गुरु कुछ अलग कहेंगे तो अपना अनुभव क्या होगा तीसरा होगा किसका प्रमाणिक मानेंगे शास्त्र उपदेश अलग गुरु का तो अलग और अपना अनुभव करेंगे अलग यह अप्रामिक है तीनों एक होना चाहिए पहले शास्त्र का उपदेश गुरु उपदेश दोनों एक होना चाहिए इसे गुरु जो उपदेश करेंगे शास्त्र के माध्यम से शास्त्र का उपदेश गुरु के मुख से दोनों एक होगा शास्त्र का हो श्रवण गुरु मुख से करें और गुरु, उप... गुरु का उपदेश शास्त्र के माध्यम से शास्त्र के बिना खाली जो कथन है वो उपदेश अलग शास्त्र के माध्यम से गुरु का उपदेश और शास्त्र का श्रवण गुरु के मुख से दोनों होने के बाद फिर अपने मनन करके संशय दूर होने पर स्वयं निधि आसन करेगा तब अनुभव करेगा साक्षात्कार तीनों एक होगा तो आगे कोई उसको अप्रामिकेगा को और संशय अपना रहेगा संशय विपर्य रहता दृढ़ होगा वो साक्षात्कार अनुभव है साक्षात्कार क्या है कुछ देखेगा सामान्य ब्रह्म में ब्रह्म जो ज्ञान है संशय विपर्य रही तो हो जाएगा समझ में तो जाता है मैं ब्रह्म ऐसा सात का तात्पर्य संशय होता है देहादी में हम बुद्धि देहादी में हम बुद्धि नष्ट हो जाए और संशय नष्ट हो जाए तो ब्रह्म ज्ञान इस जैसे आपको सुख हुआ तो आप अनुभव होता है सुख उनका अनुभव आपको होता है निश्चय होता है या किसको जाकर पूछना पड़ता है डॉक्टर को बताओ बता। हमको सुख होता है नहीं पेट में दर्द होने पर डॉक्टर से पूछना पड़ता है बताए मेरे पेट दर्द पेट में दर्द है नहीं आप जैसे कहे मेरे पेट में दर्द है नहीं दर्द है डॉक्टर परीक्षा बता दे तुम्हारे पेट में कोई दर्द नहीं तो मान लोगे ना हा बड़े बड़े डॉक्टर कहें तुम्हारे पेट में कोई दर्द नहीं क्यों तो क्या कहोगे अपने अनुभव करते तो दूसरा क्या कर सकता है इसी प्रकार जिसका साक्षात्कार हो जाता तो हम ब्रह्मा कोई उसका विचलित नहीं कर सकता है ब्रह्म है और मेरे में जन्म मरने ही नहीं संसार है ही नहीं आगे डर भया करेगा मरने के बाद फिर दूसरा जन्म हो गया कोई भय नहीं तो ये ज्ञान का उपदेश भी कहते ज्ञान में सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान योग श्रेष्ठ है शास्त्रार्थ परिज्ञान रूप ज्ञान है उसके बाद साक्षातकार रूप ज्ञान है श्लोक बोलो द्रव्य मया ज्ञान यज्ञ परमाखिल्ञाने पात समाप्त थे आगे कहते ज्ञान कैसे प्राप्त होगा भगवान कहते उसका की विधि को सुनो तद विधि प्रणिपातेन तद विधि प्रणिपाते नीप्रश्न सेवया परिप्रश्न सेवया उपदेक्ष ते ज्ञान उपदेक्ष ते जान जानी न तत्व दर्शिन जानी न तत्व दर्शिन परिप्रष्टेन सेवया उपदेश तत्पाते न परिप्रश्न सेवया विधि ते ज्ञाने ते ज्ञान उपदेक्ष जिस विधि से प्राप्त होता है आचार्य के गुरु के पास जाकर के प्रणीपाते न परिप्रश्न सेवया वृद्धि प्रणिपात प्रकर्षण निपतनम प्रणिपात भगवान भाष्यकार करते प्रणी प्रकर्षण निचय पतनम प्रणिपात दीर्घ नमस्कार प्रणिपात और कभी कभी ऐसा नहीं समझ रहे कि खाली प्रणिपात करें तो शीघ्र ज्ञान हो जाएगा कहीं जाते समय रास्ता में सामने आकर के रास्ता को रोक करे के प्रणिपात करते हैं रास्ता को रोकना नहीं चाहिए चलते समय प्रणिपात करना तो एक तरफ रहकर साइड में रहकर प्रणाम कर लो और सीधा आगे आकर प्रणिपात करे, करे पर पकड़ कर अधिक समय पर पकड़ रखेंगे तो सीधा ही ज्ञान हो जाएगा भक्ति अधिक बढ़ जाएगी और रोकना नहीं रास्ता को ऐसे ऐसे कोई करते हैं रास्ता क्या सिम एकदम सामने आ जाएगा रास्ता जाने की रास्ता नहीं देंगे वो ऐसे सब रोकेंगे तो फिर चलना ही मुश्किल हो जाएगा इसलिए ऐसा चलते समय सामने नहीं रोकना चाहिए साइड में प्रणाम करें और कहीं बैठते समय प्रणाम करेगी पैर दबाने लगे हम बड़े सेवक है पैर दबाते कोई वो समय पैर रखे से, सेवा करना वो सेवा है समय सेवा का समय अलग प्रणाम के समय में पैर दबाने लगे बहुत वो जरूरत नहीं ये सब तो कुछ कुछ लोग करते हैं कोई श्रद्धा से करते, को करते कोई अज्ञान से करते कोई बनावटी करते ये सब तो हो यह आवश्यक है रास्ता में चलते समय प्रणाम करे साइड में रहकर प्रणाम करे एकदम सामने आकर रोके नहीं बहुत लोग रोकते हैं उठी नहीं और ये प्रणिपात अभी बताएंगे आगे श्लोके में प्रणिपात कैसे है ये तो क्या प्रकर्ष प्रकर्षण नीचे पतन प्रणिपातन क्या है अहंकार को खत्म करना बड़ापन है तो पहले अपन एकदम प्रणिपात करने से अहंकार समाप्त होता है अहंकार समाप्त नहीं तो इसी मार्ग में आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं।, नहीं होती है आगे उसके बाद प्रणिपातन ने क्या तो परिप्रश्न परिप्रश्न कैसा है कैसे बंधन हुआ कैसे मुख्य होगा ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है इसको समझने का है कथम मुख्य कथम बंध कथम मुख्य का विद्या का च विद्या बहुत सत्संग करने के बाद भी ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है बंध क्या है मुख्य क्या है मूला विद्या भी मालूम नहीं अविद्या क्या मालूम नहीं मुख्य क्या होगा बुंदा क्या होगा ज्ञान क्या है पता चला है अविद्या और विद्या अविद्या क्या है और विद्या क्या है इसको समझना है मालूम है अविद्या ज्ञान विद्या है ज्ञान ये तो मालूम शब्दार्थ अविद्या का था ज्ञान अविद्या का तो ज्ञान मालूम हो गया किंतु ज्ञान क्या पदार्थ है मिट्टी से बनेगा सोना से चांदी से क्या पदार्थ है क्या ज्ञान है अविद्या किसे बना बने मालूम है किसो है बलो किसको मालूम है तो बताओ ज्ञान किसे बनेगा क्या चीज है ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है जो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होता है वो अज्ञान अनादि है शादी है अज्ञान अनादि और ज्ञान अनादि है ज्ञान भी अनादि ज्ञान नित्य है अनित्य अनित्य अनित्य मतलब अनादि और ज्ञान नष्ट हो जाएगा रहेगा एक बार ज्ञान होने के बाद ज्ञान रहेगा नष्ट हो जाएगा रहेगा और अनादि है ज्ञान या शादी ज्ञान अनादि है आगे भी रहेगा तो नित्य है अनित्य हुआ तो ज्ञान नित्य ज्ञान और ज्ञान के निवर्तक है नित्य है एक अद्वितीय ब्रह्म ही नित्य है उसको छोड़कर के वेदांत है और कोई नित्य पदार्थ नहीं है मालूम है तो फिर ज्ञान ब्रह्म ज्ञान क्या है नित्य है तो ब्रह्म ही है ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म में कोई भेद है? है हाँ ये पहले से मैं बता रहा हूं आप शायद पूरा सुनते न ज्ञान ये यज्ञ आप है ना कभी कभी थोड़ा दो, दो, दो चार दिन पांच दिन सुना फिर वागे कहीं ऐसे दो तीन चार साल से होता है पहले सुना था ये पहले मैं बताया था जो नित्य ब्रह्म रूप ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया नित्य रूप ब्रह्म ही ज्ञान वो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है क्योंकि वो यदि अज्ञान का निवर्तक होता तब तो तक तो अज्ञान नहीं रहता हमको कुछ करना नहीं पड़ता न हमको बोलना पड़ता है ना आपको सुनना पड़ता है ना कोई इसको साधना करना क्योंकि अज्ञान अच्छा हो जाता पहले से ब्रह्म पहले से था या नहीं था आप सत्स आने के पहले ब्रह्म था कोई साधना करने के पहले ब्रह्म था साधना करे या नहीं करे ससम में कोई आया नहीं है ब्रह्म तो नित्य है ब्रह्म एक ही ब्रह्म अद्वितीय नित्य है अबाध्य यदि <पनेगे> अज्ञान की निवृति ब्रम से होता तो ब्रह्म क्या पहले नहीं था अज्ञान की निवृत्ति हो जाती अभी अज्ञान कैसे रहता अज्ञान की निवृति नहीं हुई अविद्या की निवृति अभी नहीं हुई इसलिए वो नित्य रूप ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है बल्कि वो अज्ञान का आश्रय है अज्ञान का भाषक है प्रकाशक है अज्ञान का जो भाषक है वो अज्ञान का निवर्तक नहीं है जिस ज्ञान से आपको ये पुष्प दिखता है दिखता है पुष्प का ज्ञान आपको हो गया वो ज्ञान पुष्प को नष्ट कर देता है पुष्प का ज्ञान पुष्प को नष्ट करता है अविद्या को प्रकाश करने वाला जो ज्ञान है ब्रह्म अविद्या को नाश करेगा नहीं भाषा का नाश नहीं होता है इसे नित्य जो ज्ञान है वह ज्ञान का निवर्तक किस्म होता है बोलो नित्य जो ज्ञान है ब्रह्मस्वरूप ज्ञान वो अज्ञान का निवर्तक नहीं और कौन अज्ञान का निवृत्त होगा नित्य ब्रह्म जी के अज्ञान का निवर्त नहीं हुआ और अज्ञान का निवर्तक कौन है ज्ञान नित्य या ज्ञान नित्य ज्ञान नित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है नहीं ब्रह्म ज्ञान नित्य है नहीं नित्य होगा तो ब्रह्म ही होगा एक ब्रह्म को छोड़कर और कोई नित्य नहीं यदि ब्रह्म ज्ञान का नित्य कहते तो ब्रह्म हुआ वो ब्रह्म नित्य अज्ञान का निवर्तक नहीं अज्ञान का निवर्तक ज्ञान उत्पन्न होता है वेदांत वाक्य से गुरु मुंह से सुनने पर उत्पन्न होगा अनादि होगा अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान अनादि होगा क्योंकि उसकी उत्पत्ति होती है ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी कैसे हाँ अरुब कौन हैं अरु बोलो हानु? क्या वेदांत तो प्रमाण से ज्ञान उत्पन्न होगा गुरु गुरुपद से वेदांत तो प्रमाण से उत्पन्न होगा अपरि क्या कहा था हाँ ब्रह्माकार वृत्ति से नहीं ब्रह्मकार वृत्ति ही ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा है ब्रह्माकार वृत्ति ही ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान होगा प्रमाण से प्रमाण है वेदांत प्रमाण महावाक्य आदि प्रमाण प्रमाण से ज्ञान होगा प्रमाण से जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो अनादि है साधी शादी होने के कारण उसको अनादि नहीं कहना असाधि पदार्थ भाव पदार्थ अभाव पदार्थो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कोई भाव पदार्थ है अभाव है भाव पदार्थ सादी पदार्थ भाव होगा तो उसका नाश हो जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान का भी नाश हो जाता है नाश होगा आगे रहेगा ब्रह्म ज्ञान का नाश हो जाएगा नाश नहीं होगा होगा। ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति है उत्पत्ति और नाश नहीं होगा ब्रह्म ज्ञान का नाश नहीं होगा एक तो ब्रह्म रहा और एक दूसरा ब्रह्मज्ञान रहा अद्वैत स्थिति कैसे होगी <laughs> दो होंगे ब्रह्म और एक ब्रह्मज्ञान। दोनों एक है। तो ब्रह्म ही ब्रह्म ज्ञान है ये बोलो तो उत्पन्न क्यों हो गया माँ बाक्य से तो ब्रह्म तो पहले दोनों एक है तो ब्रह्म पहले और माँ बाक्य की आवश्यकता है हाँ ये ध्यान रखना ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म एक नहीं ब्रह्म न ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ही व ज्ञान वो नित्य ज्ञान ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म नित्य ज्ञान रूप ब्रह्म अज्ञान का आश्रय है प्रकाशक है भाषक है नाशक नहीं इसको पक्का दृढ़ निश्चय कर लो एक ही ब्रह्म है नित्य जो सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म कहा गया वो नित्य ब्रह्म अद्वितीय है और एक है वह अज्ञान का आश्रय है अज्ञान भाषक अर्थात प्रकाशक अज्ञान के नाशक नहीं, नहीं है उसको छोड़कर बाकी जितने पदार्थ सुबह नित्य है किसको छोड़कर के? ब्रह्म को छोड़ ब्रह्म ज्ञान रूपये या नहीं सत्यम ज्ञान ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान रूपये वो नित्य है अज्ञान के अनाशक है का नहीं? नहीं तो नित्य ब्रह्म एक ज्ञान है अज्ञान के नाशक इसको पका रखो उसको छोड़ करके बाकी कितने पदार्थ नित्य है कोई भी नहीं, नहीं� कोई नित्य है तो ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म है या ब्रह्म से भिन्न है क्या है बोलो <ments centre> <रहो। sm> <नहीं? transaktore> ब्रह्म है या ब्रह्म से भिन्न है ब्रह्म है और क्या है ब्रह्म से भिन्न है बिना हुआ तो नित्य है ना नहीं अनित्य है नष्ट हो जाएगा हैं? अरे नष्ट होगा या नहीं प्रश्न है क्या करे क्या नहीं नष्ट होगा ना नहीं हाँ नष्ट होता है उत्पन्न होता है हाँ उत्पन्न होगा महावाक्य से उत्पन्न होने के बाद वो अज्ञान को नाश करता है अज्ञान को नाश कर दिया ब्रह्मज्ञान ज्ञान भी नष्ट हो गया नष्ट हो जाने के बाद फिर अज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी नहीं अज्ञान नष्ट हो गया तो गया उसके बाद में ब्रह्मो इसे स्मरण तो आपको नहीं होगा देखो ज्ञान नष्ट हो जाने के बाद उसका संस्कार रहता है आपने पढ़ा व्याकरण थोड़ी पढ़ा है अभी इतने सुना है ब फ तीन प्रकार स ब रहेगा तो विसर्ग होगा नहीं तो विसर्ग नहीं होता है ये ज्ञान हो गया ये ज्ञान हमेशा रहता है नष्ट हो गया हमेशा रहता, तो रहता है नहीं वो ज्ञान रहता नहीं प्रश्न क्या रहता है ज्ञान रहता है नहीं रहता है तो भूल गए? स्मरण होता है संस्कार रहने से जब चाहे स्मरण करेंगे ये नहीं कि हमेशा प फ क ख तीन प्रकार स रहेगा तो विसर्ग होता है नहीं तो नहीं होता है फिर उसी ज्ञान चलता रहेगा तो भोजन भी नहीं कर पाएगा बात भी नहीं कर पाएगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा वो ज्ञान हमेशा रहता है नहीं किन्तु और संस्कार होने से कहते हमको हमको मालूम है अब को मालूम है प फ क ख तीन प्रकार स रहेगा तो विसर्ग होता है मालूम है ना नहीं ज्ञान है नहीं अभी ज्ञान हो गया स्मरण हो गया हमेशा उद्ञान चलता रहता है, है? तो ज्ञान हमेशा नहीं रहने पर लोके में कहते इसका ज्ञान हमको है कोई वैद्य है शास्त्र वैद्य शास्त्र का ज्ञान उसको है हे क्या सारे छात्र हमेशा ही चिंतन होता है कभी भोजन करते समय खाते सारा शास्त्र का ज्ञान एक साथ कहा किसको होगा हाँ संस्कार है जब चाहेंगे ज्ञान होगा कोई गीता पाठ तक कर लिया सारे श्लोक का ज्ञान उसको है नहीं हमेशा रहेगा वो ज्ञान नहीं रहेगा कभी बोलते समय भूल जाएगा भूलेंगा नहीं कभी संस्कार हो तो स्मरण करेगा नहीं भूले तो भी ज्ञान हमेशा नहीं रहता है संस्कार रहता है तो ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता नष्ट होता है अपना कार्य कर देता है ब्रह्म ज्ञान अज्ञान के निवर्तक नित्य है, है या नहीं नित्य है या नहीं? नहीं क्या है नहीं प्रश्न है नित्य है या नहीं क्या नहीं नित्य नहीं है नित्य नहीं कौन नित्य नहीं जो ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तक वह ब्रह्म ज्ञान नित्य त्वानित है, उत्पन्न होगा नष्ट होगा हाँ वो ज्ञान हो गया गौण ज्ञान मुख्य ज्ञान शुद्ध ब्रह्म दो प्रकार ज्ञान है एक मुख्य ज्ञान है और गौण गौण ज्ञान केवल ब्रह्म ज्ञान नहीं घट ज्ञान भी गौण ज्ञान घट ज्ञान उत्पन्न होता है पुष्प ज्ञान उत्पन्न होता है ये ज्ञान उत्पन्न होता है नष्ट होता है ये ज्ञान पुष्प को देखने के पहले ही पुष्प का ज्ञान आपको था देखने के पहले उसका अज्ञान था देखने के बाद पुष्प का ज्ञान हुआ पुष्प ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हो गया न नहीं किसका अज्ञान नष्ट हुआ पुष्प के अज्ञान नष्ट हुआ इसी प्रकार राज्य में सर्प दिखता है क्यों दिखता है राज्य के अज्ञान से रज्जु के ज्ञान होने पर रज्जु का अज्ञान रहेगा रज्जु के ज्ञान होने पर रज्जु का अज्ञान रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो अज्ञान के कार्य सर्प भी नहीं रहता है इसी प्रकार ब्रह्म के अज्ञान अपने स्वरूप के अज्ञान से ये संसार अपने स्वरूप में ब्रह्म जैसे ज्ञान हो गया तो अज्ञान नष्ट होगा वो अज्ञान नष्ट होने पर संसार विवृत्त हो गया और जो ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है वह भी नष्ट होगा बोलो सुनते हो अज्ञान का कार्य है ब्रह्म ज्ञान भी अज्ञान का कार्य है ब्रह्म ज्ञान जो अज्ञान का निवर्तक दुँँ है वह भी अज्ञान का कार्य है ब्रह्म को छोड़कर बाकी जितने कार्य सो अज्ञान का कार्य है कोई कार्य बताओ जो अज्ञान का नहीं कार्य सब अज्ञान का कार्य अज्ञान से सब तो ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान क्या चीज है घट्ट ज्ञान क्या समझने पर ब्रह्म ज्ञान समझना पड़ेगा घटक जब देखते हैं अंतकण का परिणाम में वृद्धि घटाकार वृद्धि जाती है घटाकार हो जाती है अंतकण बाहर जा करके इस देश में व्याप्त हो जाएगी पानी कहें रखा गया बड़े टांकी में घड़ा में डैम में पानी रखते हैं डॉम में कैनाल लेकर जमीन में सेचन करते हैं और किसी टांकी से पानी निकलता है आकर गिरता है वहां कटोरे रखो भर जाएगा पानी गिरता है बड़े बर्तन से भांड से घोड़ा से टांकी से पानी गिरता है चेदो हो गया पानी जहां गिरता है वहां लोटा रखेंगे भरेगा गिलास रखें तो भरेगा कटोरे रखें तो थाली रखें तो भरेगा भरने पर पानी किस प्रकार लोटा के आकार होता है गिलास के आकार होता होता है कैसे पात्र का जैसा आकार हो जल भी हो जाएगा हो जाएगा इसी प्रकार जो है अंदर पानी के स्थान पर और ये सब शर्रे है ना घड़े है क्या है बहुत सुंदर घड़े है छेद है उसमें छेद कौन इंद्रिय ये चक्षुर इंद्रिया क्यों है सब इंद्रिय छेद है छेद होने के कारण ये जो घड़े में पानी के स्थान पर अंत है घड़े सर्र घा हो गया खड़ा अंतकरण हो गया जल छेद से जल बाहर निकलेगा इसी प्रकार अंत करण छेद के द्वारा बाहर भाग जाता है जब इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ यहां चक्ष का सन्निकर्ष होते ही अंतकरण जाकर उसके साथ तदाकार बन गया पानी जाकर गिरता है तो तदाकार होता है अंतकरण जाकर आकार होने के लिए समय नहीं लगता है पानी को रखो धीरे धीरे भरेगा अंतकरण जाते ही तदाकार हो गया इसको कहते हैं पुष्पाकार वृत्ति कहते अंतःकरण के परिणाम को क्या कहते हैं वृत्ति पुष्पाकार वृत्ति घट में व्याप्त हुआ तो क्या कहेंगे घटाकार वृत्ति उसकी जो वृत्ति है वृत्ति अंतःकरण का परिणाम स्वच्छ है स्वच्छ होने के कारण चेतन का उसमें प्रतिबिंब होता है किसका प्रतिबिंब होता है चेतन का प्रतिबिंब किस होता है वृत्ति में उसको क्या कहते हैं चिदाभाष चेतन जैसे लगता है चेतन नहीं है अंतगण में भी चेतन का प्रतिम्ब है चीधा भाष है जो वृत्ति बाहर जाती है उसमें चेतन का प्रतिंब रहेगा और घटो देश में चेतन का वृत्ति जाएगी ये चेतन के प्रतिब होने से जड़ वृत्ति को भी ज्ञान शब्द से कह देते हैं वृत्ति तो अंतगण का परिणाम है चेतन का प्रतिम्ब इसमें हो गया अभी समुद्र में कभी कहीं किरण होता है तो आप आंखें देखो तो देख नहीं पाओ ऐसा कभी देखा है दर्पण में सूर्य किरण हो गया तो आंख से नहीं देख पाएंगे होता है ना नहीं उसमें दर्पण में, में स्वयं प्रकाश है अंधकार कमरे में ले जाओ जाओ दर्पण को ले लो अंधकार के कमरे में प्रकाश हो जाता है ना क्यों नहीं होता है? उसका प्रकाश नहीं किन्तु अन्य सूर्यकिरण उसमें आ गया तो दर्पण प्रकाश होता तो आंख से नहीं देख पाएंगे होता है ना नहीं रात में समुद्र से प्रकाश निकलता है कहीं अध्ययन में सूर्य किरण पड़ता है तो समुद्र में से आंखें पड़ता है तो देख नहीं पाएंगे ऐसा कभी कभी होता है ना इसी प्रकार अंतकर्ण वृत्ति में चेतन का प्रतिबंध होने से वो चेतन जैसे लगती है इसको ज्ञान शब्द से कहा ज्ञान तो मुख्य ब्रह्म है अंतकर्ण वृत्ति जड़ है अंतकर्ण क्या पदार्थ है क्या पदार्थ है तो जड़ गए नहीं जड़त है फिल्म कहते तो क्या पदार्थ है पदार्थ क्या नहीं उसका विभाग आपने बताया पांच भूत के अपंचकृत भूत के मिले हुए अंश का कार्य तीन अंश है सत्वर जतम सारे भौतिक पदार्थ भूत भूतगुणात्मक है पांच सूक्ष्म भूत अपंचीकृत भूत के समस्त सत्ता अंत गण बना भौतिक पदार्थ आकाशवायु आदि सारे पदार्थ द्रभूत है उसका परिणाम जड़ है वो ज्ञान नहीं ज्ञान चेतना किन्तु उसमें ज्ञान चेतन ब्रह्म के प्रतिबिंब से उसको चेतन शब्द से ज्ञान शब्द से कहते थे ये गौन ज्ञान हुआ किसको ज्ञान कहते वृत्ति को किसके लिए कहते चिदाभस के संबंध से वो ज्ञान हुआ जिस प्रकार घट ज्ञान पट ज्ञान हुआ इसी प्रकार ब्रह्म विषय का वृत्ति हो गया हम ब्रह्म ब्रह्मकार वृत्ति वेदांत प्रमाण सुनकर के मैं ब्रह्म से ब्रह्मा कार्य वृत्ति अंतकरण का परिणाम उसमें चेतन का प्रतिब होगा किसमें ब्रह्मा कार्य वृत्ति में ब्रह्मा वृत्ति में चेतन का प्रतिम्ब होगा वो हो गया ब्रह्म ज्ञान वस्तु ज्ञान तो नित्य किंतु वृत्ति अनित्य है जैसे आकाश को नित्य करते तारे न्यायालय में अब घाड़ा अनित्य है घट की उत्पत्ति घट का नाश हुआ वृत्ति की उत्पत्ति होने से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई वृत्ति के नाश होने पर ब्रह्म ज्ञान का नाश किन्तु वो ब्रह्माकार वृत्ति यदि हो गई वो अज्ञान को निवृत्त कर देती है वो ब्रह्म होगा ब्रह्माकार वृत्ति अंतगोण का परिणाम उसको ज्ञान क्यों कहते हैं सिदाभाष के संबंध से सीधा भाष वृत्ति में होती है होता है पत्थर में होता नहीं क्यों नहीं होता है नहीं प्रश्न क्या है अंतकरण के वृत्ति में चेतन का प्रतिम्ब होता है और पत्थर में प्रतिम्ब नहीं होता है कारण क्या है दर्पण में मुख का प्रतिम्ब होता है अर ये पत्थर में नहीं होता है काले पत्थर में अंत कन वृत्ति स्वच्छ है पत्थर स्वच्छ नहीं दर्पण स्वच्छ है तो प्रतिंब होता है और जो पत्थर है स्वच्छ नहीं तो प्रतिंबा नहीं होता है उसको घीस करके स्वच्छ चिकना बना देंगे तो प्रतिंब हो जाता है हो जाता है नहीं काष्ठ भी पत्थर को घीस कर तो साफ हो तो प्रतिमा दिख जाएगा लकड़ी को सागवान आदि लकड़ी को घिसका कर तो प्रतिमा दिख जाएगा अंतकरण स्वच्छ है ये उत्तर देना है अंतकरण स्वच्छ होने के कारण उसमें प्रतिमा हुआ पत्थर स्वच्छ नहीं तो प्रतिमा नहीं हुआ यदि प्रश्न करेंगे ये पशु मनुष्य क्यों जीव हुआ अरे पत्थर क्यों जीवा नहीं हुआ तो वहां कहना वहां अंतकरण नहीं से चिदावास नहीं रहा तो उसको चेतना नहीं कहते किन्तु प्रश्न जब करेंगे अंतकर्ण में क्यों चेतन का प्रतिबंब हुआ पत्थर में क्यों नहीं हुआ कहेंगे वहां नहीं क्या कहेंगे वो स्वच्छ नहीं पत्थर अंतगण स्वच्छ है अंतगर का परिणाम वृत्ति उसमें क्यों प्रतिबंब होता है अंतगरण का परिणाम वृत्ति है उसमें क्यों प्रतिबंब होता है वो भी सच्चा है अंतगरण का परिणाम वो स्वच्छ है स्वच्छ होने के कारण प्रतिम्ब होगा किसमें होगा अंतकरण वृत्ति में प्रतिम्ब वो चेदाभास विष्ट विशिष्ट वृत्ति को ज्ञान कहते हैं वो ज्ञान उत्पन्न होता है नष्ट होता है ऐसे ब्रह्म ज्ञान ज्ञान को नष्ट करता है परमाश उत्पन्न होगा मुख्य ब्रह्म ज्ञान है सत्यम ज्ञानता ब्रह्म ज्ञान है वो ज्ञान को नाश करता है जो अज्ञान का अनिवर्तक वो ज्ञान नित्य अनित अनित ज्ञान उत्पन्न होगा नष्ट होगा उत्पन्न होता नष्ट होता है जो उत्पन्न नाश वाला ज्ञान हो अज्ञान का निवर्तक होगा किंतु अनादि जो अज्ञान उसका निवर्तक होगा होगा अभी इसमें देखो एक ज्ञान अज्ञान को निवृत्त करता है एक अज्ञान एक अज्ञान है और एक ज्ञान है इसे मूला विद्या कौन बताओ मूलाविद्या कौन है ब्रह्म ज्ञान है या अविद्या अज्ञान जो अज्ञान है ब्रह्मज्ञान से नष्ट होता है उसका नाम है मूला विद्या ब्रह्म के अज्ञान अविद्या अज्ञान ब्रह्म का जो अज्ञान है किसे नष्ट होगा ब्रह्मज्ञान से ब्रह्मज्ञान ज्ञान मूला है न नहीं है मूला कौन है ब्रह्म का अज्ञान ब्रह्म का अज्ञान किसे नष्ट होगा ब्रह्म के ज्ञान से घट का अज्ञान किसे नष्ट होगा घट के, के, <usiden> <outsideoires> के ज्ञान से रज्जु का अज्ञान किस अनुष्ठा होगा राज्य के ज्ञान से अब ब्रह्म से किसी अज्ञान के नाश होगा बोलो ब्रह्म से किसी अज्ञान के नाश होगा नहीं ब्रह्म रूप ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती ब्रह्म के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी है ब्रह्म के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी अनित्य ब्रह्म रूप ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति है नहीं, नहीं... नहीं... नहीं।, नहीं... नहीं। राज्य की अज्ञान की निवृत्ति ब्रह्म करेगा नहीं करेगा नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। ब्रह्म की अज्ञान की निवृत्ति ब्रह्म करेगा नहीं करेगा शुद्ध ब्रह्म नित्य वो नित्य जो ब्रह्म है वो अज्ञान का निवर्तक है नहीं वो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म कार्य वृत्ति अंतकरण का परिणाम है वो विद्या को समझना और अविद्या को समझे ना बंध क्या समझे ना मुख्य क्या समझे ना ये प्रश्न करने के कहते हैं परि प्रश्न है न तदि प्रणी यही प्रश्न देखो बात समी दिया कैसे कथम बंध बथम बंध कथम मुख्य का विद्या का च विद्या ये प्रश्न करना है इसको समझना है और सेवा भी करना है गुरु से सेवा श्रद्धा से आचार्य उपदेश करेंगे कब जब श्रद्धा प्रणिपात सेवा से आचार्य प्रसन्न होते हैं, तो उपदेश करेंगे ज्ञान कौन उपदेश करेंगे ज्ञानी न ज्ञानी आचार्य खाली कथा करने वाले नहीं ज्ञानी सात्विक ज्ञान हो गया तो इतने मात्र से नहीं भगवान ज्ञानी कहने के बाद फिर क्या कहते हैं तत्व दर्शिना ज्ञान शास्त्र के ज्ञान तो बहुत ही नहीं फिर भी शास्त्र ज्ञान किसको हो जाए तो भी इतने मात्र से उपदेश करने के लिए उनके उपदेश से ज्ञान नहीं होगा कैसे ज्ञान होना चाहिए तत्व यहाँ भगवान क्या कहते देखो भाष्यकार ये सम्यक दर्शिना सम्यक दर्शी तेर उपदिष्टम ज्ञानम कार्यक्षम भवती जो सम्यक दर्शी साक्षात्कार क्या हुआ उनके द्वारा उपदिष्ट ज्ञान सार्थक होता है कार्यक्षम ज्ञान निवर्तक होता है न इतरद अन्य ज्ञान नहीं होता है इति भगवतो मत भगवान श्री कृष्ण का मत भगवान श्री कृष्ण का मत करे भगवान भाष्यकार कहते भाष्यकार कहते जीवन को ज्ञान हुआ सम्यक दशी न अपर साक्षात्कार हुआ उनके द्वारा उपदिष्ट ज्ञान सतमर्थ होता है वही फलप्रद होता है अन्य के द्वारा नहीं जितने सुन्दर साड़ी से प्रवचन अच्छा करे जितने शास्त्र को पढ़ा भी ले सम्य दर्शी होना चाहिए ज्ञानी कह करके, ज्ञानी नत्वदर्शी न ये कहाँ से आया मूल में श्रुती तद विज्ञानार्थम सद सर... विज्ञानार्थम सदगुरु सर... में अभी गचे श्रोत्रियम ब्रह्म स्वामित्राणियों को जाए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम श्रोत्रियम संदोधित शास्त्र ज्ञान है किन्तु सात्र ज्ञान होने मात्र से ही उपदेश करने के लिए नहीं समर्थ नहीं किंतु क्या चाहिए ब्रह्म निष्ठ यहाँ कह करके ज्ञानी न हो गया और ब्रह्मनिष्ठ जो श्रुति में आया इसको भगवान यहाँ तत्वदर्शी कहते हैं इनके द्वारा इनसे ज्ञान होता है श्लोक बोलो परिप्रश् सेवा उप ज्ञन नदर्शिन यज्ञा न पुनर्मो यज्ञा न पुनर्मोहसी पांडव मूल्यों पांडव येन भूता न येन भूतान शेषेण द्रक्षस्यात्मथो मयी जाता न पुनर्मोह एवं यास्यसी पांडव भूतान्य शेषेण रक्षस्यात्म थो मई जिस ज्ञान को ज्ञाता प्राप्त करने पर एवं मोहम न यास्यसी है पांडव अभी जैसे भ्रांति को प्राप्त करते हो इसी प्रकार मोह को प्राप्त नहीं करेगी ब्रह्म ज्ञान होने के बाद आगे मोह ब्रह्म होगा नहीं नह ज्ञान से ब्रह्म होता है ज्ञान होते ही वो अज्ञान अष्ट होगा ज्ञान होने से क्या होगा ये ना भूतानी अशेषण न भूतानी आत्मनि द्रक्षसी अथो मई सारे भूत को अपने में देखोगे जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा सारे ब्रह्मांड भी जितने कहा देखोगे आत्मनि अपने, अपने स्वरूप में देखोगे आत्मनि अथो और किसी में और मई मेरे में परमात्मा में देखोगे सारे भूत तुम हाँ देखोगे आत्मा में और मेरे में ब्रह्म ज्ञान होने पर सारे भूत को देखोगे आत्मा में और मेरे में तो ऐसे ही एक तरफ आत्मा और एक तरफ परमात्मा दोनों कांधे में पकड़ के रखेंगे ऐसे सिरे उठाकर रखेंगे कहते ना यह नूता ने अशेषण है द्रक्ष तो मई अपने में देखोगे और परमात्मा भी देखोगे तो बाहर लेकर जाते हैं दो व्यक्ति लकड़ी बीच में रहेगा वो भी कंधे पड़े ये भी काम कंधे पड़े आत्मा में और में संपूर्ण भूत को देखोगे आत्मा में यहां देखो स्पष्ट है सबको आत्मा में देखना सबको परमात्मा में देखना अर्थात आत्मा परमात्मा की एकता स्पष्ट है एक है दो नहीं ब्रह्म में भी संपूर्ण पद पर और अपने भी संपूर्ण ऐसा नहीं वही जो वही परब्रह्म ब्रह्म स्वरूप है तो अभी कहां देखोगे सारे ब्रह्मांड को आत्मा में आया पर में वही आत्मा वही परमात्मा स्पष्ट कर देते क्षेत्र और ईश्वर की एकता सारे उपनिषद वही उपदेश कर दे तब कह करके तुम, कर तुम ब्रह्म हो जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक वेद बुद्धि रहती मैं अलग ब्रह्म अलग साक्षात्कार उनसे क्या होता है अहम अस्में परम ब्रह्म और ब्रह्म से भिन्न नित्य क्या पदार्थ है सारे प्रपंच ब्रह्म में अरोपित है तो सारे ब्रह्मांड भूत भौतिक पदार्थों को कहा देखोगे एक अद्वितीय आत्मा और ब्रह्म दो अलग है एक तत्व तो उसमें देखोगे वही वासुदेव सर्वण सब कुछ वासुदेव अलग सब कल्पित है कल्पित पदार्थ की सत्ता अधिष्ठानी की सत्ता से अलग नहीं अधिष्ठानी ये बाकी कुछ यही नहीं श्लोको बोलो मेवं यज्ञा नूता यहाँ भगवान ज्ञान का महात्मा कहते हैं ये बड़ा प्रसिद्ध है पापे अेदसी पापेभे पापक पाप कृत्तम सर्व ज्ञान प्लव नर्व ज्ञान सर्वं नृजीर संतरष्य वृजिंग संतरष्य अभी चेदस पापे सर्वे पाप कृतम अभी चेद सर्वेभ्य सर्वेभ्यः पापेभ्यः कृतमसी ऐसा हो तो भी सारे पापियों से बढ़ कर के पाप पापियों से बढ़ कर के तुम अधिक पाप करने वाले अधिक पापी हो तो भी जितने जितने पापी उनसे बढ़कर भी अधिक पाप करने वाले तुम हो तो भी सर्वं सर्वृजनम ज्ञान प्लव नहीं व संतरी सारे पाप को पार कर लोगे ज्ञान रूप प्लव व नौका से जैसे नौका से समुद्र पानी को पार कर लेते हैं सारे पाप समुद्र जैसे जितने पाप हो ज्ञान रूप प्लव से नौका से पार कर लोगे अर्थात ज्ञान से सारे पाप धर्म अधर्म पाप सब नष्ट हो जाता है इसके पाप पार करें मतलब पाप नष्ट हो जाएगा पुण्य का पाप क्या नष्ट होगा दोनों पुण्य भी ज्ञान मुमुक्षु के लिए पाप के समान ही सोने का बंधन बंधन या नहीं हाथ को पैर को बांधे सोने के बेड़ी से तो लोहे के बेड़ी के अवश्य सोने के बेड़ी से बांधेंगे तो थोड़ा तो चलना पीना होगा दोनों बंधन है इसलिए ज्ञानी के लिए पुण्य भी ज्ञान होने के बाद पाप तो नष्ट होगा और आपने जो पुण्य किया था वो भी तो ज्ञान चाहिए या नहीं चाहिए किन्तु पुण्य नष्ट हो जाएगा आगे पुण्य रहेगा तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा फिर जाना पड़ेगा पाप पुण्य दोनों नष्ट हो गया तो कहीं जाना नहीं या नहीं किंतु तो अपने धर्म समेत तो चला गया आनंद स्वरूप पर ब्रह्म स्वरूप हो गया और कुछ चाहिए नहीं सब कुछ प्राप्त कर लिया और जो चला गया सब मिथ्या था झूठे पदार्थ झूठे पदार्थ चला गया तो दुखा लगता है सपना से जगने के बाद आपके पास जितने संपत्ति हुए सपने में थे उसमें से क्या क्या रहता बचता है सरु नहीं रहता है कुछ नहीं रहता सपना नहीं सपना पदार्थ कितने बचता है <laughs> दुखा लगता है सपने मेरे पास इतने थे अभी तो जागृत हो प्रात एक, एक गुठी सपने में था हमें सो प्रातः सौ मंजिली का मकान था स्वप्न देखा सौ मंजिल के मकान का मालिक मैं हूं उठने के बाद कितने मंजिल रहती है दस बीस कितने दुख लगता न नहीं बोलो दुख किसी को लगता है स्वप्न के अभी थे इतने था अभी कहा चले क्यों जनता झूठा है कोई दुख नहीं ऐसे पर क्या सब जुटा है कुछ प्राप्त करने का नहीं परम आनंद स्वरूप हो गया आनंद स्वरूप स्थित हो जाता है इसके लिए आगे श्लोक आएगा अब यहां हो गया पाप नष्ट होता ये है ये तो आगे श्लोक प्रसिद्ध है श्लोक बोल दो अभी छेदशी पापेभ्य पापे सर्वे पापकृत सर्व गले नीजन संसिष्य यथे धानसी समेदोग्निर् यथे धांसी समेदो अग्निर् सर्वकर्माणि सात्तेर्जुन भस्म तथा भस्म सात्कुरुते तथा यथे धांसी समेद ज्ञान सर्वकर्मा भस्म सात तथा यथा समुद्व अग्नि एधांशी भस्म सात कुरुते हे अर्जुन केवल अग्नि समिद्ध सम्यक प्रज्वलित अग्नि समृद्ध का अर्थ सम्यक प्रज्वलित अग्नि अग्नि को बहु जलाने के लिए लकड़ी डालते जाओ कितने लकड़ी को जलायेगी अग्नि और डालेंगे तो डेगी डालते जाओ अग्नि कहेगी अलम पर्याप्त हो गया वो तो अनलम सब को भस्म कर देती ऐसी प्रकार तथा ज्ञान अग्नि सर्व कर्मणि गुरु गुरुते ज्ञान रूप अग्नि सारे कर्म को नष्ट कर देती ज्ञान रूप अग्नि नष्ट कर दे अग्नि भस्म सात भस्म क्या पुण्य पाप को भस्म करने के भस्म जैसे कहता था सौ को निर्बीज बना देता आगे पुण्य पाप कर्म का पर्व नहीं होता है श्लोक बोलो धानसी समिधोनि भस्म सात कुरु ते जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्म सात कुरु तथा देखो ज्ञानाग्नि विसर्गे न नहीं अब पूर्व प्रथम बाद में क्या समिधो अग्निर् समिधो अग्नि में यहाँ विसर्ग नहीं है क्यों आगे भ है भय के पहले विसर्ग नहीं होगा और ज्ञानाग्नि में कैसे विसर्ग हुआ स के पहले विसर्ग होगा देखो प्रमाण सामने भय के पहले अग्नि रेप रह गया वही अग्नि है ज्ञानाग्नि में वही अग्नि है किन्न वहाँ रेप रहा विसर्ग नहीं हुआ यहाँ विसर्ग रहा समुद्धो अग्नि में समुद्ध आगे अग्नि में अ था इसलिए वही समुद्धो बने ओ बन गया हाँ, हाँ, आगे अपराह में बताएंगे ओम पूमद पूर्ण पुर्ना मिद पूर्ण पुर्ना मुदस्ते पूर्णस्य पूर्णमेवा पुर्ना वशिष्यते ओम शांति शांति शांति